दूसरा मुख है, है अनु माने मेन्दर परम होकर के भी के एकदम अधीन होकर <laughs> अधिक तो वक्त अनु <laughs> तो उनका मुख जो है वो तो श्याम सुंदर तो है अनु माने प्रिया की इच्छा पर चलने वाले और श्री प्रिया जी जो मुख दर्शन करेंगे वो कैसा है बोले बेरोम वेणु वेणु का सेवन करते हुए तो अनु हाँ वेणु वेणु को बजाते हुए जो अपने फ्लूट जो है उसको प्लिंग माने वंशी बजा रहे हैं तो अनु वेणुजष्टम तो यहाँ पर प्रियालाल दोनों का का वर्णन हो गया एक अनु माने शाम सुंदर परम गुणमान है परंतु फिर भी सदा अनुकूल नायक होकर करके और सेवा करते हुए विराजमान है वो अनु और दूसरा वेणुजुष्टम और उनकी परम सुंदर माधुरी जो है वो प्रिया जी जो उनके ऊपर निहाल हैं न्योछावर हैं वो उनके मुख को दर्शन करके हो रही हैं तो और उनका बक्तरम, अब बक्तरम कह करके यहाँ इतने मिले हुए हैं नकुंज मंदिर में और सखीगढ़ दर्शन कर रही हैं और रंध से गवाक्षी से दर्शन कर रही हैं और भी कह रही हैं कि इनके मुख इतने ज्यादा सुंदर मिले हुए हैं कि वो मुख दो नहीं मिलते हैं मुख मुखम एक वचन का प्रयोग है मुख में सिंगुलर है और इसमें प्लूरल है <laughs> तो था था। दोनों मुख मिलकर के एक हो गए अनुवेदम यही वन निपीतम जिसने इस मुख का निपीतम माने भर के पान किया माने केवल दर्शन दर्शन करने से काम नहीं चलेगा निपीतम शब्द में वो सेवा जो है वो सेवा विशेष रूप से <laughs> और निरंतर, निरंतर, निरंतर पान कर रही है <laughs> और कटाक्ष मोक्ष और और कटाक्ष कटाक्ष मोक्ष मोक्ष में इतनी सुंदर बात कह रहे हैं कि माने परस्पर प्रियालाल एक दूसरे के ऊपर जो कटाक्ष मोक्ष कर रहे हैं ये मोक्ष है इसके अलावा दूसरा कोई मोक्ष नहीं है और मोक्ष तो बिल्कुल तुच्छ है दे दे। <laughs> तो होकर के जनों का और जिसने इसको दर्शन कर लिया उसने ही आंख पाने का सबसे बड़ा फल प्राप्त किया और इधर श्री किशोरी जी जो, जो हैं ये तो हो गई सखियों के वचन और किशोरी जी कह रही हैं कि बक्तम ब्रजेश सूते हो बलदाऊ जी और आ, कृष्ण ये दोनों हो गए ब्रजेश और उनके सुत हो गए और तो इनमें बलदाऊ जी तो कैसे हैं बोले अनुबेणु श्री श्यामचंदर तो हैं अनुबेणु वेणु से युक्त होकर के विराजमान हैं और श्री बलदाऊ जी जो हैं वो जुष्टम होकर के विराजमान हैं उनके साथ साथ चल रहे हैं <laughs> तो इन दोनों में मुख्य जो है वो तो जो मुख का दर्शन कर रहे हैं अनवेणु जिष्टम कह करके माने इन दोनों की मुख का जिसने दर्शन किया उसने ही आंख पाने का परम परम फल प्राप्त किया और था था। हाँ <laughs> तो हल्ला सुन रही थी पर, तो यहां पर कटाक्ष मोक्ष के आगे मोक्ष कोई चीज ही नहीं है एकदम तो छे तो साल्वेशन जो है वो साल्वेशन बिल्कुल यहाँ पर एकदम खत्म हो जाता है <laughs> जो मुक्ति है वो मुक्ति बिल्कुल अपनी जैसे अब श्री श्याम सुंदर और प्रियाजी इन दोनों के श्रीअंग में विभिन्न वस्तुएं जो धारण की हुई हैं वो, वो बड़ी अद्भुत होकर के विराजमान है आम की बोढ़ धारण कर रखी है नूत नूत कहते हैं आम की बॉढ़ आम की बॉढ़ धारण कर रखी है और प्रवाल माने नए पत्ते वर् माने मरुन मुकुट और स्तवक माने उनका गुच्छा और उत्पल माने छोटे कमल और अब्ज माने बड़े कमल और माला सब तरह की मालाएं, और उनसे अनुप्रक्त इनसे अनुप्रक्त माने ये झोटा खा रहे हैं इनसे युक्त होकर के बराज हैं, और विविंद पर धारण कर रखे हैं और विचित्र बीज धारण कर रखे हैं और ये पशपाल पशुपाल हम सखाओं के बीच में विराजमान हैं और नटवर हैं रंगे यथा नटवर और नट कह कर विरह और वर कह कर मिलन माने एक काल में मिलन और विरह दोनों उत्पन्न करते हुए विराजमान है उत्कंठा भी सदा बढ़ा रहे हैं और विरह भी आ, मिलन भी प्राप्त करा रहे हैं और गाय मानो ये गायन भी कर रही हैं गोप्य के ये, ये जो है ये है। ये ये जो छपाने लायक हैामोदर आधारोपी नाम अब दामोदर कहकर के ये प्रेम वश है प्रसिद्धि है ये आ, हमारी आ, माला से भी बढ़ जाते हैं और दामोदर होकर के विराजमान है तो दामोदर अधर सुधाम अप गोप का नाम ये एक अधर सुधा जो है गोपियों की संपत्ति है और तो उसको ये वेणु पी जाती है इसलिए अयम वेणु गोप्य है ये वेणु छिपाने लायक है भूंगते स्वयं यथवशिष्ट रसम हृदण अब शाम सुंदर वेणु में जब फूक मारते हैं तो उस समय उनकी अधर की सुधा उस वेणू में जाती है और बेणू में होकर के कहीं टपकती है वो यमुना जी में और यमुना जी के पास से फिर जितने भी वृक्ष हैं बेसब हरे भरे होते हैं तो वृक्ष जाति में ये बेणु उत्पन्न हुआ है तो वृक्ष नदी ये दोनों की दोनों इतनी आनंदित हो रही हैं जैसे कोई वैष्णव बालक उत्पन्न हो जाता है भक्त बालक उत्पन्न होता है तो माता पिता को आनंद होता है तो नदियां तो हो गई माँ और वृक्ष हो गए पिता तो यहां पर जो नदी जो है वो हर्षत तो हृष्य माने नदी जो है वो तो हो गई माँ और मुमचर यथ आर्या और तरु जो है वो हो गए पिता ये यथा आर्या जैसे आर्य माने माता पिता ये आनंदित हो जाते और ये किम शब्द को लेकर के तो इतने भाव आचार्य रसकों ने दिए हैं कि बस कभी प्रश्न में कि भाई इस बंशी ने क्या पुण्य किया यदि मिल जाए तो इसे हम पूछे कभी आक्षेप में कि हाय अच्छे वंश में उत्पन्न होने पर भी ये लक्षण इसमें कहां से आ गए कि हम गोपिका गणों के धर्म को चुराती है प्रश्न आक्षेप कुत्सा इसकी निंदा कर रहे हैं कि हाय पुरुष जाति होकर के ये श्याम सुंदर की अधर्शुधा का पालन करता है कुत्सा बितर्क मने जरूर इसने पुण्य किया होगा इसीलिए श्याम इसको हाथों हाथों रखते हैं और इतना लाल करते हैं और अपनी अधर सुधा पिवाते हैं तो किम प्रश्न आक्षेप कुत्सा वितर्क आभास इसको जरूर इसने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया है बहुत बड़ा वो बड़ी इसकी सेवा है और गोचरे में सामने दिख रहा है कि श्याम देखो हमारे ऊपर तो क्रोध कर रहे हैं और इस वंशी के ऊपर इतना स्नेह कर रहे हैं तो तो का के अनेक हुए अब पर पहले इस श्लोक में आगे किया वृंदावन सखीभावन तो शाम सुंदर की आधार है अभी शुरू शुरू कर कर रहे रहे हैं हैं बस जो है, वो आपके। आपके ग्रंथ उस चौकी तो वृंदावन सखीभ की वृंदावन श्याम के भी आधार हैं और विपनोत्र्ति में ये अपूर्व कीर्ति जगत को पृथ्वी को कीर्ति प्रदान करते रही है वृंदावन नहीं होते तो पृथ्वी अधन्य हो जाती वृंदावन नहीं होते तो भारत की महिमा इतनी नहीं होती भारत की महिमा नहीं होती तो पृथ्वी की महिमा नहीं होती तो सारे चतुर्दश भवनों में सबसे ज्यादा महिमा पृथ्वी लोग की है स्वर्ग की भी उतनी महिमा नहीं है क्योंकि ये पृथ्वी लोग जो है वो कर्म भूमि है और ये भोग भूमि भी है दोनों है और फिर यहाँ पर साधन की भूमि है ज्ञान भूमि होकर के विराजमान है दूसरे स्थान भक्ति की भूमि होकर के अब जैसे सुतल लोग ये ये जो हैं आप ऊपर के लोग के इत्यादि तो वे तप करने की स्थान है परंतु तो वहाँ पर साधन भक्ति का वो साधन उतना नहीं है जितना भक्ति का साधन यहाँ पर सुलभ तो ये भारतवर्ष की जो भूमि है वो अपने आप में परमधन है तो की और देव की सुख मानी शब्द जो है वो गोविंद के बेणु के अनुसार मयूर जो है वो नृत्य करते हैं और प्रेक्षणी प्रेक्षणी मान सुंदर अद्र मान श्री गोवर्धन का जो शिखर है उस पर मयूर नृत्य कर रहे हैं और अपरत अन्य समस्त सत्वम जितने भी सत्व है प्राणी वे भी अपने अपने स्वभाव को त्याग करके वेणुनास सुन रहे अब कह रही है, अरे ये वृंदावन तो श्याम सुंदर के आधार है इन हरिणियों को देखो ये श्यामचंद्र की वेणु को सुनकर के मोहित हो रही हैं तो धन्यत्म मूलमतियों पर हिरण्य ये हरिणी पशु होकर के भी मूलमती होकर के भी धन्य है कि नंदन नंदन उपात्य विचित्र वेशम जो श्याम सुंदर सुंदर वेश धारण करके विराजमान है अब श्यामचंदर तो कोई भी वेश धारण करने वो अच्छा लगेगा वो वो उनको छुपे फबेगा आकरण बेणहा और आकरण वेणुतम वेणु के स्वर को सुनकर के सह कृष्ण सारा अपने पति के साथ में पूजा करती है और इनका नाम भी है कृष्णसारा मृ का एक नाम है कृष्ण सार और कृष्णसार का तात्पर्य है कि कृष्ण ही जिनके सारने प्राण है तो हम आकृष्ण सारा हैं अपने आप ये कहीं सजेशन निकल रहा है ध्वनि निकल रही है कि हम आकृष्ण सारा हैं और ये कृष्ण सारा हैं और ये पति के साथ में पूजा करने का इनको सौभाग्य है हम तो पति के आगे कभी नाम भी नहीं ले सकती हैं कृष्ण का और ये पति के सामने पति को साथ में लेकर के पूजा करती हैं इनके पति कितने उदार हैं कि वे इनसे असूया नहीं करते हैं इनसे कहीं भी ईर्ष्या नहीं करते अकृष्ण सारा हम आकृष्ण सारा है और ये कृष्ण सारा है <laughs> ये अपने हर एक श्लोक में किसी दूसरे की महिमा का गायन और अपने अपने में दीनता ये, ये प्रत्येक श्लोक में ये प्रकट और पूजा में तो प्रणयावलोकन और प्रणयावलोकन जो है उनके द्वारा पूजा कर रही हैं ये निज भाव जो है वो भी प्रकट हो गया कि जैसे मध्यान्ह लीला में श्री किशोरी जो शोरशोभ चार पूजन करती है श्याम सुंदर का और भाव में पूजन करती है ऐसे यहां पर ये भी भाव में पूजन कर रही है अर्घपाद्य आचमनी नेत्र में आस वो आ गए प्रश्वेद आ गए वो ही अर्घपाद्य आचमनी होकर के विराजमान हैं अपने अंगकांति से कई वस्त्र धारण करा रही हैं अपने भाव जो हैं उनके ही स्नान में प्रश्वेद के स्नान में ही स्नान करा रही हैं अपने अंगकांति के स्नान में ही जल में ही श्याम सुंदर को स्नान करा रही हैं फिर अंग जो है वो अंगकांति का ही वस्त्र धारण करा रही हैं फिर धूप दीप भाव जो हैं सब प्रकट हो रहे हैं अब कृष्ण का दर्शन करके आकाश की जितनी भी विमान विमानगतें हैं आकाश में जो देवी हैं वे भी प्रेम में व्याकुल होकर के और उनके केशपाश जो है वो केशपाश से फूल को बिखरने लगते हैं और मोहित हो जाती हैं ये संगीत इतना सुंदर गाते हैं कि श्री श्यामचंद्र पहले श्यामचंद्रा का वेणुनाथ सुनती हैं फिर वेणुनाथ सुनने के बाद में फिर पता लगता है कि ये है किसका उसका बजाने वाले के ऊपर दृष्टि जाती है फिर बजाने वाले का रूप प्रकट होता है और फिर रूप का दर्शन करके इनमें प्रेम होता हो जाता है फिर आगे कहती है कि ये देवी तो परदेश पर्देश हैं, हम हाँ, दूसरे देश की हैं आने और देवियों के माध्यम से कहीं प्रेम भी प्रकट हो रहा था उस प्रेम को छिपाती हुई कह रही है कि गावश्य कृष्ण मुख निर्गत बेणगीत गैयाए जो है वो कृष्ण के मुख से प्रकट होने वाला जो बेणगीत का पीयूष माने अमृत उस अमृत को पान करके उत्तभित कर्ण पुटई अपने कानों के दोनों को ऊंचे करके पान कर रही हैं और कर्ण पुट बहुवचन का प्रयोग ये दिखा रहा है कि इनके प्रत्येक क्षण नए कान उत्पन्न हो रहे हैं इनके क्योंकि दोना जो है वो दोना एक बार में प्रयोग किया जाता है दोनों में प्रसाद पाया और दोना फेंका फिर दूसरा दोनों लिया जाएगा तो इनके प्रत्येक क्षण इनको नए कान प्राप्त हो रहे हैं और रोम रोम नए कान बन रहे हैं उत्तर कर्ण पुटही ये बहुत नहीं तो कर्ण पुटाप भी हम कहना चाहिए था द्विवचन का प्रयोग करना चाहिए था परंतु तो ड्यूल का प्रयोग न करके यहाँ पर प्लोरल का प्रयोग कर रहे हैं ये कर्ण पुटही पे बनते हैं और शाबा माने इनके पास में जो बछड़े लगे हुए हैं उन बछड़ों के प्रति प्रेम नहीं है प्रेम जो है वो कन्हैया के प्रति है और स्नुत माने टपक रहा है स्तन से पाये माने दूध इनके दूध की धारा बह रही है और वो बछड़ा जो है वो बछड़ा उन दूध की धाराओं को वे काब पी रहे हैं वो बछड़े जो है वो बराबर पी रहे हैं और तस्तुर गोविंद महात्मा दशास्त्र कलाश प्रसन्नती है और श्री गोविंद जो है उनको हृदय में देख रहे हैं क्योंकि आंख में तो कला आ गई तो आंख में आंसू आ गए तो, तो दिखना बंद हो गया परंतु तो हृदय में दिख रही है प्राय बताम बेहगा अब गैयाओं की बात जाने दो गैया तो भाव वाली हैं जो बिना भाव वाली हैं जिनके हृदय बिल्कुल तप करते करते सूख गए हैं वे भी श्याम सुंदर के वेणुनाथ को सुनकर के आत्मा रामता त्याग करके और बन जाते हैं <laughs> तो मुनि जो है वो मुनिजन गावा प्राय बताम बेहेगा ये अम्ब ये प्रमदाओं की बोली है उ माँ ये आश्चर्य में एक्सलिटरी ये एक्सप्रेशन है उत्ताम्ब <laughs> बेहेगा मुनि ये जन जो है वो वो ही मानो पक्षी बनकर के यहां पर आ गए बने स्मिन इस बन में जो कृष्णे क्षतम कृष्ण ने जो राग नया देखा ईक्षितम माने श्याम सुंदर तो नृत्य नया राग गाएं तो कृष्णक्षतम तद्वितम और उनके द्वारा जो कल वेणु गीत गाया गया है माने इस अस्पष्ट जो मधुर और अस्पष्ट जो ध्वनि है वो गाई गई है उसको आरूह्य ध्रम भजन वृक्ष के ऊपर बैठकर के सुन रहे हैं और उस समय श्याम सुंदर के गाने के साथ ही साथ उनमें रुचल प्रवाल जो है वो प्रवाल आ गए नए पत्ते जो है वो पत्ते आ गए और श्रीमंद मिलित्र और विगतान्य और ये नेत्र बंद करके विगतान्य वाचा अन्य जितनी भी बोली है उन बोली को छोड़ करके माने अपनी चंचल स्वभाव और बोली को छोड़कर के श्याम चंद्र के वेणनाथ को श्रवण करते हैं और कभी बोलते भी हैं तो कुछ और नहीं बोलते हैं राधा कृष्ण राधा कृष्ण कहकर के बोलते हैं विगतान्यवाचा जय हो जय हो राधा कृष्ण राधा कृष्ण ऐसा कहकर के बोलते श्री गोविंद नाम ने बड़ी सुंदर वर्णन किया कि वृंदावन के जितने भी पक्षी हैं वे सब मन कहीं बोलते हैं तो पक्षियों की जो ध्वनि है वो सब पक्षियों का रब माने कृष्ण लीला को लेकर की है अब जैसे शुक कहता है जयति जयति, तो शुक कहता है जय जयति जयति जयति जयति, तो मन जयति जयति कह रहा है ऐसे ही कोयल जो है वो कुहू कुहू कु के अरे ये कुवते और जोहोती दो अर्थ हैं कु कुने कुहते मैने व्याकुल होना कु मैने कराहना मानो कृष्ण वियोग में कराहती है और हु कहकर के कु मैंने ऊह ऊह ऊह ये करहाना ये कु और हु जो है बोल जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ मुझे बचाओ ऐसे <laughs> कुहू कुहू कह करके मानो बेरहमी बोल रही है और मोर जो है वो एओ एओ एओ ये मोर जो बोल रहे हैं वो मान करे एहो ए अहो ए अहो ये श्याम सुंदर कोई जैसे बुलाते हैं कि अहो अहो ऐसा बेरोनाथ कहीं सुना नहीं और चकोर जो है वो कह रहे हैं केवा केवा केवा माने इस रूप के आगे और कौन सा रूप है केवा माने बताओ किसको किसका हम ध्यान करें श्री वर्णन के ये, ये पक्षियों का जो बोली है मानो ये पक्षी श्री श्याम सुंदर को बुला रहे ऐसी कोवा कोवा कोवा माने इस रूप के अतिरिक्त तो और किसका ध्यान करें और किसका ध्यान करे ऐसे भोरा जो हैं वो कह रहे हैं गुन गुन गुनगुन गुनगुन गुनगुन मने इस रूप का ही मन में विचार करो इस रूप का ही मन में विचार करो और कोई कह रहा है क्वासी क्वासी क्वासी हे कृष्ण कहा हो कहा हो कहा हो <laughs> <laughs> <क्वारे में performance> तो, तो, कोई कोई पक्षी जो है वो क्वासी क्वासी ऐसे ऐसे कह रहा है और कपोत जो हैं वो कपोत कह रहे हैं कबूतर के माधव तु केशव तू गुटुर गुटुर गुटुर <laughs> तो माधव तु केशव तो ये यहाँ पर ये जितने भी पक्षी हैं ये पक्षी वो श्याम सुंदर की जो बोली है वो श्याम सुंदर की बोली का ही निरंतर निरंतर गायन करते हैं ये <laughs> हाँ तो उनकी उनकी बोली में तो विकता में बा कोई दूसरी बोली नहीं और उसमें केवल कृष्ण की बोली जो है उसको ही बिकता निभा चाहिए अन्य बोली जो है उनको त्याग करके ये श्रणवंती मिलित दिशा आंख बंद करके सुनते हैं अब कहीं ये गिर नहीं जाएं इसलिए रुचिर प्रवालन श्री लीला शक्ति ने ही खड़े तो हुए थे ये पक्षी जो बैठे थे वो बैठे तो थे किसी सूखी डाली के ऊपर पद तो जैसे ही श्याम सुंदर ने बंशी बजाई इनको मूर्छाई और मूर्छा आकर के कहीं माने पक्षी में एक स्वभाव होता है कि वो सोते वृक्ष के ऊपर डाली पकड़ के और सो जाएगा सूर्यदास का एक बड़ा सुंदर पद है हमारे हरी हारिल की लकड़ी हारिल नाम का एक पक्षी होता है और वो किसी सूखी लकड़ी को एक बार पकड़ लेता है पकड़ लेता है तो उसको छोड़ता नहीं है और उड़ेगा तब भी उस लकड़ी को लेकर के उड़ेगा हारिल हारिल एक पक्षी है <laughs> अब पता नहीं मैंने उसको क्या कहते हैं परंतु तो हारिल पक्षी है और सूरदास ने उसका वर्णन किया है ही वर्णन किया है कि हमारे हरे हारिल की लकड़ी हमारे लिए हरी जो है वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है तो हारल पक्षी वो लकड़ी को लेकर के ही जाता है कहीं भी उड़ेगा उड़ते समय भी वो लकड़ी को हाथ में पकड़े ही रहेगा और कहीं बैठेगा उस लकड़ी को लेकर के ही बैठेगा उस लकड़ी को धरती का कभी स्पर्श नहीं करेगा उस लकड़ी के ऊपर ही बैठेगा उसने जो लकड़ी पकड़ी है कभी एक लकड़ी को छोड़ करके दूसरी लकड़ी भी ले सकता है परंतु प्राय छोड़ता नहीं है वो उसी लकड़ी को पकड़ कर बैठता है तो गोपी कह रही है कि उद्धव से कि उद्धव हमारे हमारे लिए हरि कैसे हैं बोल जैसे हारिल पक्षी के लिए लकड़ी है और हारिल कभी भी उस लकड़ी का त्याग नहीं करता है जागते सोते उठते बैठते ऐसे हमने भी उन श्याम सुंदर को हटकर जकड़ी हट करके कर श्याम सुंदर को जकड़ लिया है और उनको हम छोड़ते नहीं तो ये बैठे तो थे सूखी लकड़ी के ऊपर परंतु तो कहीं मूर्छित नहीं हो जाए इसलिए ने वहां पर गद्दा तकिया लगा दिए, ये हो गया था अब नया आगे के कथक प्रसंग को प्रारंभ करें बोलो की जय नद्यदा तदुपधार्य मुकुंद गीत मावर्त लक्षित मनोभव भग बेगा आलिंगनस्थगित स्थगित उर्म भुजे मुरारे गृहंत पादयुगुल कमलोपहारा नद्य माने जो कृष्ण गुणानुवाद का गायन करती हैं उनका नाम है नदी नदतीत नद नदी नदी शब्द का अर्थ होता है आवाज करने वाली कल कल कल कल, -कल ध्वनि करती हुई जो चले और वैष्णवों को भी स्वभाव जो रखना चाहिए वो नदी वाला स्वभाव रखना चाहिए माने संत का जो स्वभाव है वो बहता नीर बहते हुए नीर के समान होना चाहिए बहता हुआ नीर पवित्र होता है और मैल उसमें से नदी में कोई गंदगी आ जाए वह चार पाँच किलोमीटर जाने के बाद में वो किनारे पर फेंक देगा उस गंदगी को निकाल करके नदी का एक स्वभाव होता है और नदी कल कल ध्वनी करती हुई बहती है तो कबीर दास ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि साधु बहता नीर साधु जो है वह बहते हुए नीर के समान है तो रुके हुए पानी के समान नहीं है वो बहते हुए नीर के समान है और कोई भी जीवन में उल्टी सीधी घटना आई बस आई और उन्होंने उसको निकाल करके फेंका और फिर अपनी धारा में ही अपने लक्ष्य की ओर ही बेभ जाती है। नदी शब्द का जो अर्थ है वो है आवाज़ करते हुए इसी तरह से संतों को देख लो वृंदावन में कहीं भी रास्ता में चलते हुए भी कहीं कृष्ण नाम सुनने को मिल जाएगा राधे राधे राधे मिल जाएगा रिक्शे वाले के द्वारा भी मिल जाएगा तो ये जो नदती थी नदी जो आवाज करते हुए चले उसका नाम है नदी तो ये नदी भी श्री अब नद्या नद्या में बहुवचन का प्रयोग किया बहुवचन का तात्पर्य है कि श्री यमुना जी श्री गंगा जी और श्री सरस्वती जी ये तीन नदी प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हैं सरस्वती नदी एक पहाड़ी नदी है जो वृंदावन और मथुरा के पास में होकर बहती है ये मथुरा का जो सरस्वती नाला है वो नाला जो है वो सरस्वती नदी है और वो मान वो वो सरस्वती नदी है एक करमन नदी है ब्रिज में ही और मैंने इस समय मैंने भौतिक दृष्टि से कह रहा हूँ मैं फिजिकली कह रहा हूँ कि यमुना कर्मन और सरस्वती ये तीन नदियाँ अभी भी मंडल में चौरासी कुश के भीतर ये हैं दो तो ये सरस्वती और करमन ये दो नदी तो हैं बरसाती नदी जो कभी कभी आती है और यमुना तो माने बारमासी नदी है माने स्थल नदी है मुना अब नद्या बहुचन का प्रयोग करके दिखा रहे हैं कि तीन नदी तो यहां पर स्पष्ट रूप से हैं ही है मानसी गंगा के रूप में श्री गंगा जी और श्री सरस्वती जी और विशेष रूप से श्री यमुना जी तो नद्या अब श्री श्याम ने अपनी गैयाओं को बुलाने के लिए उस समय पुकारा हे गंगे हे यमुने सरस्वती तो आप तो अपनी गैया को बुला रहे थे और उधर क्या हुआ श्री यमुना जी ये समझ रही हैं कि मुझे बुलाया जा रहा है तो यमुना उस समय कावेरी गोदावरी जितनी भी नदियां हैं उन सब नदियों को साथ में लेकर के जो यमुना की यूथ में है उन नदियों को साथ में लेकर के श्री यमुना जी श्याम चंद्र के पास में अभिसार कर रही हैं श्याम श्यामचंद्र के पास में वे आ रही हैं तो नद्य सदा ब्रिज में पावन सरोवर में सारी नदी विराजमान कामन में जो प्रयागराज है उन प्रयागराज में सारी नदियां विराजमान है गंगा यमुना सरस्वती ये ये सारी नदी विराजमान है और पावन सरोवर में भी सारी नदी जो है वो विराजमान है इसलिए श्री यमुना के साथ में जितनी भी नदी है तदा तदुपधारी, उस समय उपधारी माने तनिक सानती है उपधार माने जरासी आवाज उनके पास में गई टेर गई और टेर कान में जरासी पड़ी उपमान पूर्णतः आश्रुत नहीं बल्कि उपधारी माने तनिक सा सुना माने जरा सा सुना है, साइटली बस खा, खा, खा, सुना है तो मुकुंद तो श्री श्याम सुंदर के द्वारा गाए अब मुकुंद कह करके श्याम सुंदर इन ब्रज गोपीका गणों को कितना आनंद देते हैं मुकु कहते हैं आनंद को मुकु के दो अर्थ होते हैं मुकु माने आनंद मुकु माने मुक्ति तो जो मुक्ति को प्रदान करे उसका नाम मुकुंद मुकु मुक्तिम दाती इत मुकुंद मुकु आनंद जो अपूर्व आनंद प्रदान करने वाले तो, यहां पर तो बात, के द्वारा जो गाया गया गीत है जिसमें वे अपने हृदय के कई भावों को भी प्रकट कर रहे हैं उस गीत को सुनकर के आवर्त लक्षित मनोभव भग्न भेगा श्री यमुना जी के हृदय में आवर्त प्रकट हो जाता है एक फ्लड पैदा हो जाता है एक बाढ़ आने लगता है, एक आने लगती है आवर्त और आवर्त मने और उनमें कंप रोमांच इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं उनके द्वारा लक्षित मनोभव भग्न भेगा मनोभव माने कामदेव कामदेव के भंग के भेग, भेद भेद कामदेव के द्वारा कामदेव की विभिन्न जो प्रभाव है उन प्रभाव ही कहीं वेग रूप में उनके रोमांच इत्यादि के द्वारा प्रकट होने लगते हैं अतः श्री यमुना जी में जो लहर आ रही है वो लहर नहीं आ रही है मानो यमुना जी के हृदय में जो कामदेव उत्पन्न हुआ उस कामदेव के कारण उनमें रोमांच कंप श्वेद ये जितने भी अनुभव हैं वो अनुभव प्रकट हो रहे हैं तो मनोभव भग्न बेगा मनोभव माने कामदेव के भग्न माने प्रभाव के कारण जो बेग उनमें जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं उनमें जो रिएक्शन हो रहे हैं और वे श्री यमुना की जो धारा है श्याम सुंदर तो किनारे पर खड़े होकर के थोड़ी दूर किनारे पर खड़े होकर के थोड़ी दूर बंशी बजा रहे हैं परंतु तो यमुना की लहर उस समय बढ़ती बढ़ती आती हैं और श्याम सुंदर के चरण का स्पर्श कर लेती है तो आलिंगन स्थगित माने आलिंगन करने के लिए अपने लहर को जो आगे बढ़ाया तो बढ़ी हुई जो लहर है वो वहीं की वहीं रुक गई लहर गई तो लहर को वापस लौटना चाहिए था परंतु तो वापस नहीं लौट रही है लहर जो है वो वहीं की वहीं स्थगित हो गई है वहीं की वहीं रुक गई है और मानो मानव में भुजई अपनी लहर रूपी भुजाओं से गृहंत पादयुगलम श्री श्याम सुंदर के मुरारे गृहंत पादयुगलमुरारी के चरण कमलों को श्री यमुना जी पकड़ती हैं मुरा, मुरा है बिरह, और बिरहम के के होकर जो विराजमान है मुरारी कहकर के मु, आ, सामान्य अर्थ जो है वो मुर नाम का एक दैत्य था उसको विष्णु ने कभी मारा था देवासु संग्राम में मुरदैत्य जब ठाकुर जी सोलह हजार एक सौ आठ अपनी आ, आ, माने विवाह जब किए उस समय भौमासुर का वध करते समय भौमासुर का जो सेनापति था वो मुर था और उस मुर का पांच सिर वाला ये असुर था और इसका विष्णु ने वध किया इससे कृष्ण का एक नाम हुआ मुरारी तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने मुरार पद पंकज स्फुरदमंद रेणु उत्कटाम ये यमुना जी की वंदना करते हुए मुरारी का तात्पर्य किया है कि मुरार माने माया माया को जो नष्ट करने वाले हैं या बेरह को नष्ट करने वाले है ये दो अर्थ किए मुराम बेरह और माया तो जिनका नाम का आभास मात्र संसार के सारे पापों को दूर कर देने वाला है और माया को दूर कर देने वाला है आसक्ति जो है वो आसक्ति सब जगह से हटा करके और कृष्ण में जोड़े वो मुरारी है तो मुराके अली मुराम माया मुराम बेरह तो गृणंत पादल मुरादे ये मुरारी के चरण कमलों को ये यमुना जी ग्रहण करती हैं मुरारी के चरण कमलों को यमुना जी ग्रहण करती हैं पादयुगलम दोनों चरणों को ग्रहण करती हैं और कमलोपहारा और उस समय कमल के उपहार प्रदान करती हैं अब इसमें श्री यमुना जी के तीन स्वरूप यहाँ पर वर्णन कर दिए यमुना जी का एक स्वरूप तो है नदी रूप यमुना जिसको हम आदि कहते हैं यमुना जी का दूसरा जो स्वरूप है वो है आध्यात्मिक वो आध्यात्मिक जो स्वरूप है वो है पुष्टि स्वरूपा यमुना पुष्टि माने कृपा श्री कृष्ण की कृपा ही यमुना होकर के नदी होकर के बिराजमान हो गई यमुना जी का दूसरा स्वरूप है पुष्टि माने कृष्ण कृपा ही नदी रूप में मूर्तमान रूप में बिराजमान है और यमुना जी का तीसरा स्वरूप है तुरय प्रिया या चतुर्थ प्रिया यमुना श्रोत पक्षा हो करके प्रिया हो करके रास करने वाली श्री गोपी रूप में श्री यमुना जी विराजमान है मदन मोहन श्री यमुना ये रास में भी विराजमान है ठाकुर जी के चार यूथ हैं स्वपक्ष प्रतिपक्ष तटस्थ पक्ष और एक चौथा पक्ष है स्रोत पक्ष वो सुत पक्ष जो है वो स्रुत पक्ष ही श्री यमुना जी का स्वरूप है बल्लभाचार्य जी ने केवल नाम परिवर्तन कर दिया अन्यपूर्वा अनन्न्यपूर्वा तटस्था तुर्यप्रिया बल्लभा जी ने कुछ बस केवल संज्ञा का के परिवर्तन कर दिया भाव हुई है भावीपूर्वा इसका मतलब है कि और अन्य अन्नपूर्वा माने चंद्रावली जी अन्यपूर्वा माने श्राधायन और तटस्था जो है वो धन्यादिक कन्यागर और प्रमुखतः जो श्रुतपक्ष हैं वे प्रिया होकर के चौथी चौथा युद्ध जो है वो यमुना जी का तो ये वो वैष्णवाचार्य श्री रूप गोस्वामी जी ने जीव रूप गोस्वामी जी ने इसी को स्वपक्ष प्रतिपक्ष तटस्थ पक्ष और श्रोहृतपक्ष हाँ यमुना जी का एक रूप विशाखा भी है और ललित माधव नाटक में वो बेदक विशाखा के रूप में यमुना जी को उन्होंने वर्णन किया की जो प्राप्ति है वो विशाखा के रूप में कालिंदी जी की, की प्राप्ति है विशाखा दोनों तो हाँ राधारानी प्रतिपक्ष माने, माने चंद्रावली माने वो कात्यायनी जी की आराधना करने वाली जितनी भी वो धनिया कन्यागण हैं जिन्होंने कात्यायनी देवी की आराधना की वे तटस्थ पक्ष तटस्थ है वो किसी झगड़ा नहीं करती है और मित्र पक्ष होकर के श्री यमुना जी हैं और यमुना जी की एक विशेषता है कि यमुना जी स्वयं श्याम सुंदर से मिल बाद में प्राप्त करती हैं पहले सारे यूथों को श्याम सुंदर के साथ में मिला देंगे और फिर सबसे बाद में श्री यमुना जी स्वयं अभिसार करके आएंगे और यमुना जी की कृपा के बिना कोई भी श्री राधा श्याम सुंदर से मिल नहीं पा रहा है श्री राधारानी की कृपा की मूर्तिमती स्वरूप श्री यमुना होकर के विराजमान राधारानी में जो कृपा है वो कृपा शक्ति ही यमुना के रूप में पुष्टि रूप में विराजमान है इसलिए यमुना को पुष्टि स्वरूप आकर के निपण किया गया और श्री राधा रानी के कृपा से सब मिलेंगे राधारानी कृष्ण तो एक ही हैं तो राधा रानी की कृपा से सब कृष्ण के साथ में मिलेंगे तो श्री यमुना जी की सहायता यमुना जी का एक स्वभाव है स्वयं बाद में मिलेंगे पहले दूसरी जितनी भी यूथी यूथवानी हैं उनको पहले श्याम सुंदर से मिलाएंगे और यमुना जी का एक स्वरूप और है कि यमुना जी नित्य प्रातः काल के समय श्री राधा रानी के साथ में आकर के उनसे वार्तालाप करती हैं और रात्रि में श्याम सुंदर के साथ में जो प्रेम सेवा श्री राधारानी ने की है उस अनुभव को ये पूछती हैं और राधारानी उनके सामने निज अनुभव को भी कह देती गोपनी से गोपनी अनुभव को भी श्री यमुना जी के सामने श्री राधा रानी कह देती है इससे श्रोत पक्ष हैं और ये यमुना जी का श्री राधारानी के साथ में नित्य प्रति जो मिलन है वो मिलन ये श्रोत पक्ष के रूप में मंगला में है और उस समय अपने हृदय के गोपनीय भाव को भी छपाती नहीं है ददाते पुत्री हुई हिमाचा में श्री यमुना जी से सब कुछ कह देती तो ये, हाँ श्यामला जो है शामला श्यामलामुना जी एक ही श्यामला जी यमुना जी, एक ये जी, जी ये सब एक ही युद्ध है वो श्यामला इन्होंने श्यामला गोमली नाम श्यामला का उल्लेख किया है वो श्यामला श्री यमुना जी वो एक ही हैं। वो सुरपक्षा ही है सुरपक्षा सुरपक्षा होकर के बिराज कमलोपहारा तो नद्य सदा तत्पारी अब ये नद्य जो है इसमें कहीं रूपक भी है कि आधदैविक रूप में कभी श्री राधा रानी और श्याम सुंदर प्रेम विलास विवर्त में श्रृंगार परिवर्तन करके लीला में विराजमान है लालजी ने किशोर जी का रूप धारण कर लिया है किशोर जी ने लालजी का रूप धारण कर लिया है और उसी रूप को धारण करे हुए कभी श्री यमुना जी राधारानी विराजमान है और उस समय प्रातः काल के समय जब श्री यशोदा जी, जी इनसे मिलने के लिए आई राधारानी से तो राधारानी ने जो श्याम सुंदर का श्रृंगार धारण किया हुआ था और ब्रह्मे भी व्याकुल हो रही थी तो श्री यमुना जी ने श्याम सुंदर का रूप धारण करके और दर्पण में उनको अपना प्रतिबंध दिखाया और उसी प्रतिबिंब से को दर्शन करके ये एकदम आनंदित हो रही है और श्री यमुना जी को इन्होंने अपना जो श्रृंगार है वो श्रृंगार यमुना जी को धारण करा दिया और इतने में ही श्याम सुंदर ने वंशी बजाई तो श्याम सुंदर की बंशी बजा करके वैसा ही मुकुट वैसी ही माला वैसी ही काचनी, वैसे ही पटका वैसी ही हाथ में बाजूबंद नूपुर यह सब धारण करके बावडन तो तो ये गृह श्री यमुना जी आगे आई और यमुना जी आकर के श्री श्याम सुंदर जो है वो श्याम सुंदर को उस समय गृह शाम सुंदर के चरणों को पकड़ती हैं और कमलोपहारा और कमल की छड़ी वो श्री गोपाल को समर्पित करती है कमल छड़ी जो है वो कमल छड़ी समर्पित करती है कमल की माला श्याम सुंदर को धारण कराती है कमलोपहारा कम लोग आ रहा अब अब यहां पर आलिंगन स्थगित मूर्ति और मनोभाव भग्न बेगा इसमें इनका प्रेम प्रकट हो गया ये एक प्रेम जो है वो प्रेम छिपा नहीं रहा और प्रेम प्रकट हो गया बहुत छिपाने का प्रयत्न किया परंतु यमुना जी के माध्यम से और यमुना की आ, आ, चेष्टाओं के माध्यम से अपनी जो चेष्टाएं हैं वो अपनी चेष्टाएं भी कहीं रिफ्लेक्ट हो गई सा, कहीं सामने प्रकट हो गई हैं, अभिव्यक्त हो गई है तो उसको जैसे अभिव्यक्त होने लगी, वैसे एकदम घबरा गई सक पका गई और सक पका करके फिर से अपने प्रेम को छुपाने का प्रयत्न करने लगी क्योंकि ये जो लीला है वो हर जगह बोई है कि काचित परोक्षम कृष्ण स्वखी वर्णन परोक्ष रूप में वर्णन कर रही है और परोक्ष रूप में वर्णन करने पर भी परोक्ष वर्णन कभी भी प्रकट पूरी तरह से परोक्ष कर नहीं पाती है वो कहीं ना कहीं प्रकट हो जाता है तो व्यंजना की एक सबसे ज्यादा मधुर स्थिति है कि व्यंजना वहां ज्यादा मधुर होती है जहां कुछ प्रकट हो कुछ छिपा हुआ एकदम एक्सपोज्ड है तो उसमें बा, बा, बा, वो आकर्षक नहीं होगा और एकदम कंसील्ड है तब भी वो आ, आ, आ, आ, आंदा ही नहीं होगा व्यंजना सर्वदा कुछ प्रकट और कुछ ढकी हुई होने पर वो ज्यादा रसमई होकर के विराजमान होती है तो श्री किशोरी जो छिपाने का प्रयत्न करती है परंतु तो रस की लीला ऐसी है कि यहां पर छपा नहीं पाती है वो कहीं ना कहीं प्रकट हो जाता है और जो थोड़ा सा प्रकट होता है वह बड़ा मधुर होता है जैसे सौंदर्य कुछ घूंघट में वह और भी ज्यादा मधुर होता है एकदम चौड़ा चौपटा होकर के आए तो वो ज्यादा थोड़ा सा घूंघट जो है वो घूंघट में जैसे सौंदर्य ज्यादा आकर्षक होकर के विराजमान होता है ऐसे ही प्रेम को एकदम सामने प्रकट कर दिया जाए तो उसमें स्वाद बिल्कुल स्वाद समाप्त हो जाएगा और यदि एकदम छपा करके रखा जाए तो वह भी अपने भाव को प्रकट नहीं कर पाता है इसलिए वो आ, कहीं कुछ प्रकट और कुछ छपा हुआ होने पर और भी ज्यादा मधुर है और ये बेड़गीत में प्रयागरों की ये जो हृदय की प्रवृत्ति है वो सबसे ज्यादा प्रकट हो गई है इसलिए उसको कहीं आ, जो सौंदर्य न्याय के द्वारा ये र, जो है वो को रसप्रद्ध पर प्रकट किया गया है। ग्रंथ कमलोपाल। तो प्रेम में जब प्रकट हो गया और साफ़ साफ़ इस पंक्ति में तो बिल्कुल बिल अभिसारी सा, प्रकट हो गया था इसलिए एकदम घबरा गई और सक पका करके अपने भाव को छिपाती हुई कह रही, कहने लगी कि अरे श्याम सुंदर देख देख श्याम सुंदर कभी शरद का महीना आया है क्वार का महीना आया है ये शरद शरद ऋतु का प्रसंग चल रहा है प्रसंग जो चले इथम शरद स्वच्छ जलम शरद ऋतु का ही प्रसंग चल रहा है तो शरद की ऋतु में क्वार का महीना जब आया उसमें सारी सखा गैया चराने के लिए आए और जब आश्विन का महीना आया है तो उस आश्विन के महीने में सब गैया चराने आए और आश्विन के महीने में क्वार के महीने की एक विशेषता है कि उसमें दिन में तो पड़ती है धूप तो रहती है तेज और रात को ठंड पड़ने लगती है ये, आ, तो वर्षा तो समाप्त हो गई है बादल छट गए हैं इस समय और दिन में धूप तेज तो सारे सखा बोले भैया आज तो बड़ो जोर को ताबड़ो पड़ रहे हो धूप पड़ रही है श्याम ने बोले भैया घबराओ मत अभी ही धूप की कोई व्यवस्था करू मैं अभी मल्लाहार राग गाता हूं, मल्हार गाता हूं और मल्हार राग गाऊंगा तो बादलों को बुलाता हूं तो श्याम सुंदर ने अपने बंशी को निकाला और को निकाल करके जो आधार पे रखे फिर विचार कर रहे हैं भैया कौन से स्वर को लेकर तो भोरा गुनगुन गुनगुन गुनगुन करने लगता है और जो भोरे ने गुनगुन गुन की उस भोरे के स्वर को ही श्री श्याम सुंदर ने पकड़ा और उसको पकड़ करके ही वेणु में फूख मारना प्रारंभ किया जैसे बेड़ू में फूक मारने प्रारंभ किया और आपने मल्हार राग गाया वैसे ही आकाश में मेघ आ जाते हैं तो वो वर्णन करे हैं कि दृष्टवा आतपे आतप मन धूप धूप को आए हुआ देख करके ब्रज पशुन सह राम गोपई ब्रज के पशु हैं और बलदाऊ जी पास में विराजमान हैं और राम गोपी बल राम माने बल्दाव जी विराजमान है और गोपगण भी विराजमान है तो पशुओं के साथ और बल्दाऊ जी और गोपों के साथ में श्री श्यामचंद्र विराजमान है और पशुओं के ऊपर धूप ज्यादा आ रही है सखाओं को भी धूप लग रही है उस समय संचारयन संचार्यंतम अनुबेण मुदीर यंतम उस समय पशु संचारयंत्रम पशुओं को चराते हुए श्री श्यामचंद्र ने अनुबेण मुदीरे बोले भैया तुम कह रहे हो तो तुम्हारे अनु सखाओं के कहने के अनुसार बेणुम अंतम आप बेणु जो है अनुबेण अंतम बेणु जो है वो बेणू को, बेण बेण बेण को बजाने लगे और बेणु जैसे बजाया मल्हारा सोई आकाश में गड़गड़ाते गर हुए एकदम बादल आ गए और बादल इतने आए कि पूरे सखा के ऊपर छत्ता लग गया जितने भी गैयाए हैं उन गैयाओं के ऊपर सबके ऊपर छत्ता लग गया है क्योंकि इतना बड़ा छत्ता कहां से आता यहां पे इतना बड़ा छत्ता लग गया कि पूरे सखा और गैया सबके सब के साथ उसकी नीचे आ गए तो अनुबेणु मैंने बेणु को बजाते हुए उधीर अंतम उधिर बजाते हुए प्रेम प्रबुद्ध उदित उस समय मेघ जो है वो मेघ प्रेम में मित्र बन करके उदित हो गई जैसे आपत्ति आने पर मित्र सर्वदा सहायता करने के लिए तुरंत उपस्थित हो जाता है ऐसे ही मेघ में श्याम सुंदर के प्रति इतनी मित्रता उत्पन्न हुई कि मित्रता के प्रेम में उदित वो बढ़कर करके तुरंत की तुरंत सामने आ गया और कुमा बनी भी सक्षुर विधा और अपनी झीनी झीनी माने फुआर झीनी झीनी फुआर जो है वो फुआर आ रही हैं और फुआरों के कारण अपने सखा के लिए वेधात स्वभावशा बपा अम्बुद आत्पत्र उस अम्बुद ने अम्बुद माने बादल अम्बु माने जल उसका जो दान करे उसका नाम अंबुद हाँ, नीरद नीर माने जल और उसका जो दान है उसका नाम पाय, पाय माने जल उसका जो है उसका नाम पयोध पयोधि धी यदि लगा दिया जाए तो उसका मतलब है आगात पयोधि समुद्र पयोधि माने समुद्र जल माने समुद्र और पयोध माने बादल और पयोज मे कमल नीर, हाँ नीरज जा लगा दो तो कमल अर्थ हो जाएगा दाल लगा दोगे तो बादल अर्थ हो जाएगा धी लगा दोगे तो समुद्र अर्थ हो जाएगा जलवाची जितने भी भीम्स हैं उन सब में आप पर्यावरची शब्दों में ये अंतर हो जाएगा तो अंबुद माने आकाश के जो बादल हैं उन बादलों ने आठ पत्र आठ पत्र व्यधात अपने शरीर से ही स्व बपशा अम्बुद आत्पत्र अपने शरीर से ही छत्ता बना लिया है इनकी सक्ष प्रीति देखो कि ये चाहे हम कितने भी कष्ट सहन कर लें धूप को हम सहन कर लेंगे परंतु तो अपने मित्र को धूप नहीं आने देंगे ये विचार करके इन अंबुद ने आत्पत्र बन करके इतना बड़ा शरीर अपना उदित होकर करके इतना बड़ा शरीर फैला लिया है कि सारे सखाओं के प्रति ये इनके ऊपर छाये करते हुए विराजमान है अब मित्र का एक स्वभाव है सख्यु व्यधात सख्यु माने मित्र का मित्र के लिए इन्होंने आत्पत्र बन गए माने कृष्ण के लिए आत्पत्र बन गए अब जब कृष्ण इनके सखा हैं, तो सखा सखा में समानता होती है सख्पीति सक्ष, वहीं होती है तयो विवाह मैत्री चौ नोत्तम अधर्म में हो क्वित जिनके वित्त हो कुल हो स्वभाव हो उनमें ही मित्रता होती है उत्तम अधम में मित्रता नहीं होती है तो ये बादल जो है वो बादल श्याम के समान है श्याम भी कैसे भाई भी परम कोमल और ये बादल भी अत्यंत कोमल श्याम भी घनश्याम और ये बादल भी घनश्याम, श्याम सुंदर ने भी पीतांबर धारण कर रखा है इन बादलों ने भी बिजली पीतांबर जो है वो धारण कर रखे हैं श्याम सुंदर के भी नेत्र आधर इनकी चमक शोभा को प्राप्त हो रही है और इन बादलों में भी जो बगुला है वो बगुला के समान दंत पंक्ति शोभा को प्राप्त हो रही है श्याम सुंदर ने भी वनमाला धारण कर रखी है और इन बादलों ने भी इंद्रधनुष धारण कर रखा है श्याम सुंदर भी मधुर स्वर में गरज रहे हैं ये बादल भी मधुर स्वर में गरज रहे हैं तो इसलिए सख्स ये बिल्कुल सखा हैं और सखा होकर के जो श्याम सुंदर के गुण और जैसा बेश और जैसा स्वभाव ऐसे ही स्वभाव बेश शील सबको धारण करके ये बादल भी सक्षुर स्व आतपत्रम ये शाम की सक्षता प्रकट कर रही है तो पे ब्रिज पशुन सह रामगोप राम के साथ में ब्रिज पशुन संचारयंतम ब्रिज के पशुओं को चराते हुए जब इन बादलों ने देखा अनुबेणु उदीर और श्री कृष्ण को देखा कि यह बेणू बजा रहे हैं उस समय प्रेम प्रबुद्ध होता है श्याम सुंदर के सक्ष प्रीति के प्रेम में उदित होकर के कुसमा बलि भी अब कुसमा बलि अब छत्र जो है वो छत्र के चारों ओर बंदरबार जो माला है वो माला लगी रहती है मोतियों की झालर लगी रहती है और उसमें बीच बीच में कहीं जो ये चमकने जो बुरबुर है वो बुरबुर भी लगी रहती है तो वो यहाँ पर वो ये जो है ये जो जल की धारा टपक रही हैं उनकी अनुभूति को दिखाने के लिए तो वो सुंदर ये मान बंदरबार और उसकी बुरबुर वो लगी लगती हुई परम शोभा जो है वो लटकन, उनको लगते हुए बड़े शोभा को प्राप्त हो रहे हैं सक्षुर तो ये ये बनते हुए हुए सेवा करते विराजमान प्रेम, में, प्रेम पो, आ, पोल गई में के प्यारे के ऊपर यदि कहीं तनिक्षा कष्ट होता है तो हम सखी गण भी श्याम सुंदर के प्रति कितनी व्याकुल हो जाती हैं और ये प्रार्थना कर, करने लगती हैं कि ये सुजात चरणाम तो जैसे हम श्याम सुंदर की सेवा करके उनके चरणों को अपने वक्षस्थल के ऊपर धारण करना चाहती हैं ऐसे ही मित्र भी धारण करना चाहते हैं परंतु आहा ये परम धन्य है हम केवल मन के लड्डू खाती रह जाती हैं हाय वो सौभाग्य जाने हमको मिले कि नहीं तो ये, आ, आ, आ, आ, आ, आ, ये जितने भी बादल हैं ये बादल वास्तव में प्रेम प्रबुद्ध उदित ये उदित हैं हम अनुदित हैं ये इनकी महिमा बढ़ रही है इनकी महिमा सामने प्रकट हो रही है हमारी महिमा उतनी प्रकट नहीं हो रही है ये कहीं अव्यंजना प्रकट हो रही है और ऐसा कहते कहते ही जब बादल श्याम सुंदर की सेवा कर रहे हैं तो फिर श्याम तो इतने उदार कि बादलों की सेवाई ले रहे हैं श्याम भी कम नहीं है श्याम भी जितने भी बेरही गण हैं उन सबों को परम आनंद प्रदान करने वाले हैं इसलिए हंत हां पूर्णा पुलिंद उर्गाए पदाब्ज ये पुलिंदी गण परम परम धन्य हैं पुलिंद माने भील ये पूर्णा अपने आप एक भाव प्रकट हो रहा है कि हाय हाय हम तो इन भीलिनियों से भी गई गुजरी हैं, इनसे भी भीन हैं, हम इनकी इनको भी प्राप्त नहीं कर सकती है मन पुलिंदे पूर्णा वयम तो अपूर्ण ये अपने आप व्यंजना प्रकट हो रही है कि हम अपूर्ण होकर के विराजमान हैं, ये ये धन्य हैं और हम अध्य होकर के विराजमान है पूर्णा पुलिंदी पुलिंदी कहते हैं भीलनी मनुष्री श्याम सुंदर कितने कृपालु कि वे जो गोप जाति नहीं हैं अंत्यज शूद्र बनवासी भीलनी जाति हैं उनके ऊपर भी कृपा करते केवल दुजातियों के ऊपर ही कृपा नहीं है बल्कि शूद्र और अंत्यज बनवासी जातियों के ऊपर भी उनकी कैसी कृपा है और वृंदावन की ये पुलिंदी भीलनी भी वनवासनी जो ट्राइब्स हैं वे भी अत्यंत अत्यंत धन्य हैं पूर्णा पुलिंद। पुलिंदी ये पुलिंदीगण भी परमपरम धन्य है उर्गाय पदाब राग श्री कुंकुमेन दैतास्तन मंडित बोले धन्य कैसे हुई धन्य ऐसे हुई इसका बिंब ये है पहले बिंब समझ लें कि श्याम सुंदर ने बंशी बजाई श्याम सुंदर की वंशी बजा करके अब वो वंशी तो ऐसी है जो कि रुन्दनो बभ्राह वंशी ध्वनि सबको मोहित करेगी तो इस वंशी ध्वनि को सुनकर के भीलनी कहीं वन में विचरण कर रही थी उनके कान में भी ये वंशी ध्वनि पड़ी और बंशी ध्वनि पढ़कर के उनके हृदय में भी श्यामचंद्र के प्रति प्रीति प्रेम उत्पन्न हुआ कामदेव का जन्म हुआ और कामदेव का जन्म होकर के व्याकुल हो गई पंत भील जाति को की एक विशेषता है कि उनको रूखड़ियों की बड़ी पहचान होती है जड़ी बूटी की बड़ी पहचान होती है और जड़ी बूटी जो रूखड़ी है उन रूखड़ियों की बड़ी पहचान होती है और वे जानती हैं कौन सी रूखड़ी किस रोग की दवा है तो उनको यह पता है कि यदि कभी किसी के हृदय में शामसुंदर की वेणु सुन करके बेड़हा उत्पन्न हो तो उसकी एक औषधि है वो औषधि क्या है कि कभी शामसुंदर श्री प्रिया से मिलकर के आए हो और श्याम सुंदर के चरण में यदि प्रिया के बक्षस की कुंकुम लगी हो और वो कुंकुम यदि किसी घास के ऊपर लगी हुई मिल जाए और उस घास को लेकर के मसल लिया जाए और उसको लेकर के कपोल पर लगा लिया जाए और बक्षसस्थल पर लगा लिया जाए तो बेहताब शांत हो जाएगा माने ये जंगली जाति हैं और इनको वनस्पति बीनने में और औषधि बीनने में ये बड़ी कुशल हैं और इनको ये पता होता है कि किस नक्षत्र में कौन सी औषधि को ये चुना जाए तो कठिन से कठिन जो रोग हैं उनकी भी चिकित्सा हो जाती है जिनकी कहीं कोई किसी बड़े से बड़े व्यक्ति के पास में चिकित्सा नहीं होगी और उनकी चिकित्सा ये जंगली जाति कुछ भी नहीं जानने वाली अंगूठा छाप बिल्कुल अनपढ़ ये जाति जानती हैं और अभी भी जानती है और उनको बड़ी बड़ी और बड़े से बड़े रोगों को वे बस अपने वहां से उन्होंने लिया कोई सी ये फल तोड़ा इसको मिलाया इस फल को इसमें मिलाया इसको उसमें मिलाया और मिलाकर के उसको जरासर लगाया और उससे बड़े से बड़े रोग जो क्रॉनिक डिजीज हैं वे भी दूर हो जाती है ये इनकी वनवासी जातियों की विशेषता है तो यहां पर भी यही हुआ कि ये पुलिंदी गणों ने उर्गाय पदाब्ज राग श्री कुंक मेनो उगा उदा उर्गाय।, उर्गाय माने महाजनों के द्वारा जिनका गायन किया जाता है उर्भी ब्रह्मादि भी गीयते इति ये उरु माने बहुत बड़े बड़े पद के ऊपर जो बैठे हैं ऐसे जन भी जिनकी महिमा का गायन करते हैं उर्गा उर्यते ये उर्गायो उरुन महत्वापी अश्नुते बशी करोती सा उर्वशी उर्वशी शब्द की व्याख्या की गई है कहीं प्रसंग में बिल्कुल इसी तरह से कि बड़े बड़े वीरों को भी जो अपने बश में कर ले उसका नाम है उर्वशी ऐसे उर्गाय का तात्पर्य है ब्रह्मादिक जो देवता हैं उन ब्रह्मादिक देवताओं को भी जो बशीभूत कर ले उनका नाम है उर्गा ब्रह्मादिक देवता भी जिनकी महिमा का गायन करे तो मान श्री कृष्ण उन कृष्ण के पदाब्ज राग श्री करके जो श्री की कुंकुम है हा हा हरे के कुंकुम लगाने से काम नहीं चलेगा वो मैंने जानती हैं कि कौन सी औषधि कहां पर आ, किस मुहूर्त में उस उसधि को कौन से समय दिन के कहां से यदि औषधि का चयन किया जाए तो वो औषधि काम करेगी ऐसे ये जानती हैं कि उर्गा पदाब्ज राग के वो श्याम सुंदर के पदाब्ज चरण कमल उन चरण कमलों में राग बनकर यदि कोई श्री कुंकुम लगी हो श्री की कुंकुम लगी हो अब श्री शब्द के द्वारा यहाँ राजनी क्योंकि बैकुंठे तो रमापरोक्ता जानकी दंड का बने रुक्मणी द्वारवत्याम तो राधा वृंदावन बने बने श्री राधिका जो है वही वृंदावन में श्री शब्द के द्वारा कही जाएंगी तो श्री कुंकुमे श्री राधिका की बक्षस्थल की कुंकुम वो कभी श्री श्याम सुंदर के चरणों में लगी और वो उन चरणों में लगी हुई कुंकुम से कवि श्री श्याम सुंदर पधारे श्री प्रिया जी को कभी नुक निमंदिर में शांत के साथ में मिलन प्राप्त करते करते ही कभी संधिपात दशा उत्पन्न उत्पन्न हो गई बिरह प्रेम वैचित्र्य में मिलन में जहाँ बिरह की प्राप्ति हो उसका नाम है प्रेम वैचित्र मिलन प्राप्त हो रहा है फिर भी बिरह प्राप्त हो जाए उसको प्रेम वैचित्र कहते हैं तो प्रेम वैचित्र्य अवस्था उत्पन्न हुई और प्रेम वैचित्र्य अवस्था ऐसी बढ़ गई कि गलवैया दिए हुए हैं परंतु तो हाय प्यारे जाने कहां चले गए ये बेरहभाव उत्पन्न हुआ और बेरह में श्री प्रिया में संध्यपात दशा उत्पन्न हो गई अब संध्यपात दशा जब उत्पन्न हो गई सखी पास में विराजमान है सेवा करते हुए संध्यपात का मतलब है कि हमारे शरीर में तीन वस्तुओं से शरीर बना है कफ पित्त और बात और ये तीनों कफ माने कफ पित्त माने पित्त और बात माने वायु यह तीनों वस्तुए जब तक विषम रहेंगी तब तक तो ये शरीर चलेगा और जैसे ये साम्य अवस्था को प्राप्त करेंगे तो मृत्यु हो जाएगी जैसे सत्वर ये यह सत्वस्तमी है कफ पित्त बात यह सत्वस्तमी है और ये सत्वस्तम जैसे विषम रहते हैं तो सृष्टि होती है और जैसी साम्यवस्था आती है इनकी स्व प्रलय हो जाता है प्रलय का मतलब यह है कि सत्व स्तंभ की साम्यवस्था तो ये कम बेशी होनी चाहिए जितना पित्त है उसे बात कम होना चाहिए कप कम होना चाहिए माने ये कभी भी एक से नहीं होंगे एक समान समान क्वांटिटी में ही नहीं होंगे समान क्वान्टिटी में समान मात्रा में हो जाएंगे तो मृत्यु हो जाएगी तो श्री प्रिय यदि समान पात्र अवस्था में आने लगे तो उस दशा का नाम है संध्यपात दशा और उस संध्यपात दशा में व्यक्ति कोमा में चला जाता है जिसको आजकल की भाषा में डॉक्टर की भाषा में जिसको हम कोमा कोमा पोजीशन कहते तो कोमा पोजीशन में श्री किशोरी जो आने लगे सखी जान रही है कि ये क्या हो रहा है एकदम घबरा गई तो उन्होंने उस समय कफ पित्त बात इन तीनों को विषमता उत्पन्न कराने के लिए एक उपाय किया और उपाय यह किया कि श्याम सुंदर के चरणार बिंदु को ले जाकर के सखी ने कहा प्यारे जल्दी से आप विराजमान हो और श्याम सुंदर के चरण जो हैं वो चरण चिन्ह को श्री प्रिया जी के वक्षस्थल के ऊपर जो स्पर्श कराया अब वो चरण चिन्ह श्री प्रिया के वक्षस्थल के ऊपर परम सुंदर अंगराग बन के विराजमान हो गया जैसे प्रिया का श्रृंगार किया हो और उसका वर्णन आनंद वृद्वचंपू में श्री कब कव कर्णपुण ने किया कि वंदे कृष्ण युगलम यस्मिन यस्ंगी दृषा वक्षोज विलसति प्रणीकृत विलसतिनिग्धोरागस्वत काश्मीर तलशोणिमो परित कस्तूरिका नीलिमा श्रीखंडम नखचंद्रकांतहरी निर्व्याज मतन व्रते श्री श्याम सुंदर ने जैसे के चरण चिन्ह जब श्री प्रिया जी के वक्षस्थल के ऊपर विराजमान हुए तो वो चरण चिन्ह की शोभा कैसी हुई है जैसे श्री प्रिया के ऊपर अंग्रा मेकअप किया गया हो अंगरा किया गया हो और वो अंगरा क्याय का है वो चरण की पगथली तो है लाल वो लाल पगथली जो है वो हो गई केशव और ऊपर का जो भाग है वो है नीला श्याम सुंदर घनश्याम है तो वो ऊपर का जो भाग है चरण का वो हो गया कस्तूरी कस्तूरी काले रंग की होती है और जो नखे हैं शिवप्रिया जी के बक्षस्थल के ऊपर श्यामसुंदर के चरण पर राजमान है और जो नखे हैं वे नख जो है, है वह हो गए कर्पूर चंदन और कस्तूरी केशव और चंदन इन तीन के प्रभाव से कफ पित्त और बाथ ये तीनों शांत हो जाएंगे कस्तूरी जो है वो कहीं कफ पित्त और बाथ कस्तूरी जो है वो कस्तूरी शांत करेगी कफ को कफ को शांत करने वाली जो वस्तु है वो कस्तूरी है कस्तूरी एकदम गर्म है और वो कफ को शांत करेगी और पित्त को शांत करने वाली जो वस्तु है वो केशर है केशर जो है वो पित्त को शांत करने वाली वस्तु है और वायु जो है उसको शांत करने वाली कपूर है बात को तो श्री श्यामचंदर के चरण नहीं है मानो कस्तूरी केशर और कपूर चंदन इनके द्वारा कफ पित्त और बाथ इन तीनों को ही मानो श्री सखीगढ़ों ने शांत करा दिया और जैसे ही वो चरण श्री प्रिया जी के श्री भक्षस्थल के ऊपर विराजमान हुए वो प्रिया जी के ऊपर ऐसा लगा वे चरण ऐसे लग रहे हैं कि मानो कोई स्वाभाविक अंगराग प्रिया के श्री अंग के ऊपर सखियों ने ही धारण करा दिया है सो वंदे कृष्ण पदार बिंद कृष्ण के पदार युगल जो है उनकी हम वंदना कर रहे हैं कुरंगी बक्षोजा कुरंगी दृशाम दृश माने नहीं नहीं। कुरंग माने मृग मृग मृग कुरंग के नेत्र वाली उन प्रियाओं के प्रियांजल उनसे प्रणयी करते माने संयोग प्राप्त करके वे चरण विलसित राग स्वतः वे स्निग्ध अंगराग के रूप में ही वे विराजमान हो रहे हैं मानो परम शोभा अंगर आग के रूप में बुध चरण विराजमान हो रहे हैं कैसे के तल जो तल की शोर्णिमा है वही है कश्मीर माने केशर और केशर के द्वारा पित्त जो है वो पित्त शांत हो रहा है और तब परे कस्तूर काम नीलमा ऊपर की जो कस्तूरी है वो कस्तूरी की जो नीलमा है वो कस्तूरी हो गई अर्थात अंग चरण का जो ऊपर का भाग है वो नीला है नीचे का भाग लाल है तो ऊपर का भाग जो है वो कस्तूरी है और कस्तूरी के द्वारा कप की शांति हो रही है और श्रीखंडम नक्षचंद नक्षचंद्र जो है वो श्रीखंड माने चंदन या कपूर होकर के श्रीखंड मन कपूर तो कपूर होकर के नक्षचंद्र जो है वो नक्षचंद्र विराजमान हो रहे हैं और उनके द्वारा निर्व्याज मातन है। आज मानो स्वाभाविक ये तीन तीन तह लगा करके, तीन पर्त लगा करके करके श्री प्रिया के बक्षस्थल के ऊपर ये तीन अंगरा की पह, तह लगा करके प्रिया के श्रृंगार को करती हुई सखी ने विराजमान होती है तो निर्व्याज माने बिना ब्याज के बिना किसी भय बिना किसी दिखावट के स्वाभाविक रूप में वो बक्षस जो चरण है वो प्रिया के श्री अंग के ऊपर आज अंगराग बनकर सुशोभित हो रही है तो ये श्री कुंकुमेन अब जब वो चरण श्री प्रिया जी के बक्षस्थल के ऊपर विराजमान हुए उस समय प्रिया के श्री बक्षस्थल के ऊपर जो सखियों ने पहले से ही कुंकुम लगा रखा था संगत अभिवार कराते समय वो कुंकुम लग गया है श्याम सुंदर के चरण में प्रिया जी जागृत हो गई प्रिया जी का जो संध्यपात दशा है वो दूर हो गई प्रिया लाल का मिलन हो रहा है मिलन होते हुए श्री प्रिया की कुंकुम जो श्याम सुंदर के श्री चरण में लग रही है वो कुंकुम विराजमान हो रही है अब जब गलमैया अधिकारी के श्री प्रियालाल दोनों पधारे श्री प्रिया जी अपने महल को पधारी श्यामचंदर अपने महल को पधारे मध्याह्न में संकेत बट से निकले और संकेत से निकल करके और जहां, आ, आप कहीं प्रेम सरोवर से मिलकर के संकेत से आकर के प्रेम सरोवर प्रेम सरोवर में मिलन प्राप्त किया और मिलन प्राप्त करके गलवैया देकर के प्रियालाल दोनों मध्याह्न में चले और दो मन में तो साथ आए और दो मन से आकर के रास्ता दो हो गई एक रास्ता चला गया बरसाने और एक रास्ता चला गया श्री गोवर्धन गोवर्धन गोवर्धन, गोवर्धन।, गोवर्धन। एक रास्ता गया बरसाने और एक रास्ता चला गया गोवर्धन श्री श्याम सुंदर गोवर्धन की तरफ चले मध्यान्ह में मध्यान्ह में मध्यान्ह में प्रातःकाल के समय दोनों चलेंगे तो माने बरसा ने की तरफ चलेंगे और यहां पर जब चलेंगे तो मैंने वो आ, तो वहां पर गोवर्धन की तरफ जैसे चले तो वहां पर अब ये तो दोनों अपने अपने स्थान पर गए परंतु तो वो कुंकुम जो है वो श्याम सुंदर वृंदावन के कोमल अब उस रज लीला का दर्शन करके श्रीमद वृंदावन की जो भूमि है उनको हो गया आपूर्व रोमांच और बृंदावन की भूमि परम रसिक रसिक नृंदावन की भूमि है वो रोमांचित होकर के उसमें नई घास उत्पन्न हो और उस घास के ऊपर श्याम सुंदर के चरण में लगी हुई श्री की कुंकुम उस घास के ऊपर लग गई तो श्री न, दैता स्तन ये श्री कुंकुम कैसी है दैता प्यारी के स्तन का रूप होकर के विराजमान थी वो प्यारी के स्तन का मंडन रूप जो श्री कुंकुम थी उस कुंकुम को तदर्शन रुझहा अब इन धर क्या हुआ कि शाम सुंदर के बेणुनाथ को श्रवण करके कोई भी मूर्छित हो रही थी इतने में ही श्री श्याम का दर्शन किया और श्याम का दर्शन करके दर्शन करके स्मर रुज इसमें उत्पन्न हुई रुज माने रोग स्मर का रोग उत्पन्न हुआ रुक शब्द का ही बहुवचन का प्रयोग होगा रुजा रुख रुझ रुझा तो स्मर रुजह इनमें कामदेव का रोग उत्पन्न हुआ और जब रोग उत्पन्न हुआ तो ये भी जाती हैं और इनको स्वाभाविक रूप में रूखड़ी की पहचान है कि इस रोग की क्या औषधि है इस रोग की क्या औषधि है तब इन्होंने क्या किया कि तृण रूष तेनों उस तिनके को तोड़ा और तिनके को तोड़कर के उस तिनके को लेकर के लिमपंती आनंद उस तिनके में लगी हुई वो जो कुंकुम है उस कुंकुम को इन्होंने अपने गाल गाल के के ऊपर ऊपर लगा लिया जैसे गाल के जैसे ला लाली लगाए ऐसे इन्होंने गाल के ऊपर वो जो कुंकुम है वो कुंकुम को लगा लिया लिमपंती आनंद और कुचेशु और बक्ष स्थल के ऊपर उन कुचों को उन तिनके को इन्होंने धारण किया और जहो सदाधि और इनको जो आधी रोग उत्पन्न हुआ था उस रोग को ये पूरा कर लेती हैं और ये सखी परम परम धन्य है ये भीलनी कि ये अपने रोग की चिकित्सा जानती हैं हाय हमारे पास में ये चिकित्सा नहीं है इसलिए बहन तो अपूर्ण हम अपूर्ण हैं ये परम परम धन्य है और हम अपूर्ण होकर के विराजमान है हम पूर्ण नहीं है ये धन्य ते आनंद को चेष्ट होता अब वर्णन करते करने में होश रहा नहीं और अपना ही जो मिलन उस मिलन का ही वर्णन स्पष्ट रूप से ही कर बैठी श्री ने दयातास्तन मंडित एन कहकर के निज गोपनीय जो प्रीति थी वो गोपनीय प्रीति ही कहीं अव्यथा नहीं कर पाई और वो कहीं प्रकट हो गई तो एकदम घबरा गई और एकदम घबरा करके तुरंत तो बात को पलटती हुई बोली कि हंत आयम अद्र मवला हरदास वर्य बोले अरे सखी आयम अद्री हरदास ये श्री गोवर्धन हरदास वर्य होकर के विराजमान है हंत हंत कहकर बोई हाय ये जैसे हरदास वर्य हैं ऐसी सेवा हम पर नहीं है हम वयम तो हंत अधन्य अहरदास वर्या हरदास और अयम तो हरदास वर्या कि हम तो अहर हरदास हैं हमें हरदा हरि की सेवा करना नहीं आया और श्री गोवर्धन हरदास होकर के विराजमान हैं हम तो आय्रमवला हरिदास वर्या कल के वहाँ श्री गोवर्धन में गिराजी में जब गए तो माने ये प्रसंग कहीं बड़ा सुंदर कहने में आया था कल ये ये प्रसंग इसी प्रसंग को कहीं संकेत किया था श्री गोवर्धन के तीन स्वरूप है स्वरूप है हरदास वर्य जैसे यहाँ पर। वेदास बन करके श्री की सेवा कर रहे स्वरूप है गोवर्धन का दूसरा जो स्वरूप है वो स्वरूप है कि कृष्ण गोवर्धन की सेवा कर रहे हैं गोवर्धन लीला वहां पे पूज्य हो गए कृष्ण हो गए दास और गोवर्धन हो गए सेब यह दूसरा स्वरूप है अब साधक श्री गोवर्धन को क्या माने सेव्य माने या सेवक माने एक तीसरी स्थिति भी हो सकती है वो स्थिति हो सकती है जैसे श्री नर्मदेश्वर स्वरूप में हरि हर मिले हुए हैं ऐसे ही हम ये मानने कि भक्त भगवान मिले हुए गोवर्धन है ऐसा है कि तो ये तीन तीन चीज हो गई गोवर्धन उपास्य है गोवर्धन सेवक हैं गोवर्धन हरिहर के समान भक्त भगवान के मिल स्वरूप है इसमें कौन सा स्वरूप माना जाए साधक के लिए कौन सा स्वरूप माना जाए बोले ना साधक के लिए जो स्वरूप माना जाएगा वो है श्री गोवर्धन हरि ही गोवर्धन हरि ही है और उनमें आधे स्वरूप को हम भक्त माने आधे को हम भगवान माने ऐसा नहीं माना जा सकता है क्योंकि नर्मदेश्वर स्वरूप में हरिहर स्वरूप सामने दिखता है वहाँ पर आधा भाग गोरा दिखता है आधा भाग नर्मदेश्वर भगवान के स्वरूप में आधा भाग सफेद आधा भाग काला दिखता है विष्णु और हरि शिव दोनों मिले हुए वहाँ पर दिखते हैं पांत यहां पर ऐसा नहीं है श्री गोवर्धन में एक स्वरूप ही विराजमान है और एक स्वरूप को हरि माना जाए एक को आधे को हार माना जाए ऐसा बहुत ज्यादा अच्छा लगता नहीं जब तक हम में साधक अभिमान है तब तक, तक हम श्री गोवर्धन को स्पष्ट रूप से श्री हरि ही मानेंगे और गोवर्धन में और गिरधारी में तनिक भी अंतर करके नहीं मानेंगे जो गिर श्री कृष्ण है कृष्ण साक्षात कृष्ण होकर के ये श्री गोवर्धन सामने विराजमान हैं वे साक्षात कृष्ण ही हैं साक्षात कृष्ण के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं ये ये उनका एक स्वरूप है और दूसरा जो स्वरूप है जब किसी को श्री किशोर जी की कृपा से गोपी स्वरूप की प्राप्ति हो जाए सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो जाए वो सिद्ध स्वरूप दर्द पता सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो जाए वो सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति होने पर तब उसे जो स्वरूप की प्राप्ति होगी तब वो ये कहेगा कि ये हरदासवर है ये गोपियों के वचन हैं, गोपियों ने श्री श्याम सुंदर को हरदासवरे कहा हम यदि यह मानने कि गोवर्धन हरदास बने हम भी तो हरदास बने हैं इसलिए गोवर्धन के साथ में हम मित्रता करने लगे तो अपराध हो जाएगा मित्रता की भावना करने पर कहीं हम अपराधी हो जाएंगे कहीं आ, मित्रता की भावना में आकर के कहीं बराबरी का भाव असंकोच बुद्धि का भाव उत्पन्न हो जाएगा तो अपराध की भावना आ जाएगी इसलिए जब तक साधक अभिमान है साधक अभिमान में श्री गोवर्धन को साक्षात कृष्ण ही समझा जाएगा और तब श्री महाप्रभु साधक अभिमान वाले व्यक्ति को ये आदेश प्रदान करेंगे स्वरूप दामोदर को वृंदावन जा रहे हो गोवर्धन जा रहे हो गोवर्धन के ऊपर चरणाम गेरा के की परिक्रमा देना ब्रिजवासियों के साथ में ज्यादा मित्रता करना, उनसे एक दूरी बना करके रखना नहीं तो उनके साथ में ज्यादा मित्रता हो गई तो फिर उनके साथ में बैठकर के उनसे गाली गलौच करने लो धक्का मुक्की करने लगोगे उनसे बराबरी करने लग जाओगे इसलिए एक उचित दूरी बना करके ब्रिजवासियों के साथ में रखना आदेश प्रदान करके भेजा सूर्य दामोदर को श्रीमद महाप्रभु ने कि ब्रिज में जाओ तो मान गोवर्धन के ऊपर मत चढ़ना ब्रिजवासियों के जगदानगदान हाँ, को हाँ जग्णान, जग्णान, जग्णान, जग्णान को तो को भी, जब भेजा तो कहा मैंने गोवर्धन के ऊपर मत चढ़ना मित्रता प्राप्त मत करना और ब्रिज में ज्यादा दिन रहना मत दूर रहोगे तो निष्ठा बनी रहेगी अब ये महाप्रभु अधिकार भेद से किसी को कहने के तुम ब्रिज में जाओ रूप सनातन से कहा तुम ब्रिज में ही रहो और माने जगदान से कहने के नहीं ज्यादा मत रहे अभी किसी से कह रहे हैं तुम वहां रहो और किसी से कह रहे हैं ज्यादा मत रहो तो ये आ, अधिकार भेद से और भाव भेद जो है वो भाव भेद से महाप्रभु का ये ट्रीटमेंट है डॉक्टर उसको वही दवाई देता है जो जिसकी जहां जैसे जैसे उसका उपयोग करता है उस तरह से वो उपयोग करता है तो दोनों तरह से अन्वय और व्यतिरिक दोनों प्रकार से ये बता दिया कि कुरिया ब्रिज सदा ब्रिज में सदा निवास भी करना चाहिए और ब्रिज में निवास करते हुए भी ब्रिज बाश ब्रिज अपराध से धाम के अपराध से कहीं बच, बचना भी चाहिए तो दोनों बात तो हंता मध्यमवला हरिदास बजे तो श्री गोवर्धन का जो स्वरूप है श्री हरदास वर्य होकर के श्री गोवर्धन जितनी सुंदर सेवा करते हुए विराजमान है उस सेवा का कोई उपाय नहीं वो वर्ण नहीं तो हंताय मद्रमला हरदास वरे है श्री अयम अद्री ही हरदास वरे है ये अद्रि भगवान के दासों में वरे होकर के विराजमान श्रीमद् भागवत में हरदास शब्द का तीन जगह प्रयोग हुआ है उद्धव के लिए युधिष्ठिर के लिए और ग्रराज्य के लिए हरदास शब्द का तीन जगह विशेष रूप से प्रयोग किया है श्रीमद् भागवत में और यो तो सभी हरदास हैं परंतु तो इसका मतलब ये तीन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हरदास होकर के विराजमत और उनमें भी हरदास वर्य वर्य शब्द का प्रयोग ये गोवर्धन के लिए है युधिष्ठिर के लिए उद्धव के लिए केवल हरदास शब्द का प्रयोग है और श्री गोवर्धन के लिए हरदास वर्य शब्द का प्रयोग है जी गोवर्धन में हरदास व्यता की ऐसी विशेषता क्या है यद राम कृष्ण कि श्री गोवर्धन राम कृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त करके अत्यंत अत्यंत प्रमोद प्राप्त करते हैं मोद प्रमोद आनंद तैतरी श्रुति में आनंद वल्ली में तीन का प्रयोग किया गया मोद कहते हैं हमें सुख की वस्तु प्राप्त हो प्रमोद का मतलब है सुख की निरंतरता की प्राप्ति हो आनंद का तात्पर्य है उससे कभी अलग ना हो यह मोदी उत्तर पक्ष प्रमोद दक्षिण पक्ष आनंद शरह ब्रह्म प्रतिष्ठा ब्रह्म जो है वो उसका पैर है एक पक्षी का रूप बताया और उसमें दोनों पंख हैं सिर है तो मोद उत्तर पक्ष है एक तरफ का पंख है प्रमोद जो है वो दक्षिण पंख पंख है, है आनंद जो है वो सिर है और उसका आश्रय क्या है बोले ब्रह्म उसका आश्रय है ब्रह्म पुष्छम प्रतिष्ठा ये आनंद में कोश के वर्णन में उपनिषद में हाँ ये मोद कहती है प्रिय वस्तु की प्राप्ति होना उसका नाम है मोद रिक्वायर्ड जो वस्तु है जो आ, आ, वो कहीं हमको प्राप्त हो जो वस्तु प्राप्त हुई है उसकी निरंतरता प्राप्त हो ये प्रमोद है उसका हम प्रयोग भी करें उसका उसको यूटिलाइज करें पैसा मिला पैसे का उपयोग नहीं कर तो मैंने वो वो प्रमोद नहीं पैसा भी मिले पैसे का उपयोग किया भोजन मिले भोजन का भोजन भी आनंद क्या और आनंद का तात्पर्य है उससे कभी भी वो बिछोड़े उपयोग नहीं हो उसका मतलब है आनंद सेपरेशन <laughs> नहीं हो कभी <laughs> तो मोद प्रमोद प्रमोद जो है वो उसका दूसरा विंग है राइट राइट विंग है और वो जो आनंद है वो उसका हेड है सिर है और उसके पैर क्या है वो वो वो, वो, हैं, वो, क्या है? वो उसको प्रस्तुतित तो यद रामकृष्ण चरण था अब यह बलदाव जी का नाम क्यों ले लिया यहाँ पे बलदाव जी का नाम लेना यह अपने प्रेम को छुपाने के लिए ताचित परोक्षम कृष्ण से भाई राम कृष्ण दोनों का वर्णन कर रही है तो अपने प्रेम को छिपाने का प्रयत्न कर रही है बलदाव जी का नाम लेकर तो पहले में तो बिल्कुल साफ साफ हो गया था बिल्कुल साफ साफ मैंने आ, ये प्रकट हो गया था कि श्याम सुंदर के साथ में मिलन, आ, अपने निज मिलन का ही इन्होंने वर्णन किया परंतु तो यहाँ पर एकदम घबरा गई कि हाँ ये मुंह से क्या निकल गया और उसको फिर काचित परोक्षम परोक्ष रूप में छपाने के, के लिए कहने लगे यदि रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद है कि रामकृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त करके ये चरणों का स्पर्श प्राप्त करके ये गोवर्धन कितने प्रमुदित हो रहे हैं तो जैसे एक भक्त भक्ति संबंधी साधनों को अपनाते हुए भगवान के चरण चिन्हों को अपने मस्तक के ऊपर तिलक के रूप में धारण करता है ऐसे ही रामकृष्ण चरण इनके चरण का स्पर्श प्राप्त करके ये प्रमोद धारण करते हुए श्री गोवर्धन विराजमान हैं और गोवर्धन में भी जगह जगह पर चरण पहाड़ी गोवर्धन में श्याम सुंदर के चरण चिन्ह योगित अंकित हैं यदि कृष्ण अब रामकृष्ण चरण अब चरण शब्द जो है वो आदर में भी हो सकता है आदरणीय श्री कृष्ण आदरणीय श्री राम उनके चरणों का स्पर्श प्राप्त करके ये प्रमोद प्राप्त कराए ये चरण शब्द जो है वो आदर में जैसे हम कह देते हैं बल्लवाचार्य चरण रूप गोस्वामी पाद जीव गोस्वामी पाद तो पाद शब्द का प्रयोग जैसे आदर के अर्थ में किया जाता है ऐसे रामकृष्ण चरण ये चरण शब्द परम आदरणी अपने इष्ट रामकृष्ण के, के संयोग के कारण इनको प्रमोद की प्राप्ति हुई या चरण चिन्हों का स्पर्श प्राप्त करके इनको आनंद की प्राप्ति हुई या चरण चिन्हों को मस्तक के ऊपर धारण करके अपने बक्षस्थल के ऊपर अपने हृदय के ऊपर नाभि के ऊपर कक्ष जो है कर्णमूल उनमें उनके ऊपर धारण करके द्वादश तलक के रूप में जैसे वैष्णव उन चरण चिन्हों को धारण करते हैं कुकु के ऊपर पीठ के ऊपर जैसे धारण करते हैं कटी के ऊपर मस्तक के ऊपर तो ललाटे ललाटकेशव ध्या नारायण मथोदरे माधव हृदयविंद गोविंद कंठकूपे विष्णु दक्षिण कक्ष तद्भु मधुसूदनमिविक्रम कर्णमूलेम बाम, कक्षम श्रीधरम चेकेश वामुबाणयो पद्मनाभम पृष्ठदेशे ककुदाम स्मरे वासुदेव स्मरे मूर्नी तिलक धारेदी तो जैसे द्वादश तिलक धारण करता है वैष्णव ऐसे ही श्री गोवर्धन भी श्याम राम कृष्ण के चरणों को सर्वत्र सर्वत धारण करके विराजमान है, है विराजमान इनका वेश देख करके ही कोई पहचान जाता है कि इन्होंने वैदिकी और तांत्रिकी दोनों दीक्षाएं धारण कर रखी है वैदिकी तांत्रिकी दीक्षा <laughs> तदय धारण ये बिल्कुल सारी जो दीक्षाएं हैं वो दीक्षा धारण करके उन चिन्हों को धारण करके लौकिक सारे चिन्हों को धारण करके श्री रामकृष्ण के परम भक्त होकर के ये प्रमोद धारण करते हुए विराजमान हो रहे हैं रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद ये चरण का स्पर्श प्राप्त करके प्रमोदित हो रहे हैं और मानव तनोते सह गो गणयो तयो माने इन रामकृष्ण इन दोनों को मानम तनोति श्री गोवर्धन सम्मान प्रदान कर रहे हैं तनोति माने तनु विस्तार सम्मान का विस्तार करते हुए विराजमान हो रहे हैं मानम तनोति सह गोगणय गायों के साथ में अब वैष्णव का भी स्वभाव है कि ठाकुर की पूजा ही नहीं करेगा जितने भी भक्तगण हैं उनका भी पूजा करेगा जैसे पतिव्रता नारी का स्वभाव है कि वो पति की भी सेवा करती है और साथ के साथ में पति के जितने भी संबंधी गण हैं सा, सास ससुर देवर जेठ उनकी भी सेवा करती हुई जैसे पतिव्रता विराजमान होती है ऐसे ही ये गण जो हैं, वो कृष्ण की भी सेवा करेंगे और कृष्ण भक्तों की भी सेवा करेंगे कृष्ण परकर की भी सेवा करते हुए विराजमान तो सह गोगण गाय और गणों के साथ में मानव तनोती सम्मान करते हुए विराजमान है तयो तयो माने रामकृष्ण उन दोनों का माने रामकृष्ण का आदर कर रहे हैं अब कैसे आदर कर रहे हैं पानी माने अर्घ अर्घपाद्य आचमनी प्रदान करके ये पानी हो गया अर्घ अर्घपाद्य आचमनी और स्नानी ये सब पानी हो गए पान करने योग्य पानी माने पान करने योग्य जो वस्तु हैं उनके द्वारा सुयवस सुंदर यवस माने घास के द्वारा दूर्वांकुर के द्वारा बस, फिर कंदर कन्दर माने कंदरा कंदरा आसन इत्यादि के द्वारा और कंद मूल ही और कंद और मूल माने भोग के द्वारा अब यहाँ पर श्री गोवर्धन विलास में भी माने मध्यान्ह लीला में भी और श्री टीका में भी सनातन गोस्वामी जी ने श्री गोवर्धन के द्वारा शोड़ शोड़ चार पूजा का वर्णन कर दिया श्री गोवर्धन जो है वो सोरशोपचार पूजन करते हुए विराजमान अब कैसे श्री श्याम सुंदर जैसे ही श्री गोवर्धन में पधारे वैसे ही पक्षियों की ध्वनि के द्वारा ऐहे ऐि यह एह आगक्षतो यह सुप्रतिष्ठता वरदा भवतो आइए आइए स्वागतम स्वागतम ऐसा कहकर के पक्षियों की बोली के द्वारा एहो एहो अहो अहो स्वागत है स्वागत है ऐसे पक्षियों की बोली के द्वारा स्वागत स्वागत ऐसा कहकर स्वागत करते हैं फिर अपने रत्न वेदिका समर्पित करके श्याम सुंदर को आसन प्रदान करते हैं तो स्वागत किया स्वागत करने के बाद में आसन प्रदान किया शुभ शुभचार पूजा कर रहे हैं गोवर्धन उसका संकेत यहां पर कर दिया मैंने इसी को पकड़ रहे हैं जो पकड़ है वो यही है, पानी, ये सू, ये कंद जितने भी है का, कुछ उपचारों का वर्णन किया और उसी का विस्तार मैंने उस समय पक्षियों की बोली के द्वारा यह आगक्षता यह तिष्टताओ सुप्रतिष्ठता वर्दाभावताओ ऐसा कहकर के स्वागत किया ध्यान कर रहे हैं स्वागत कर रहे हैं फिर आसन प्रदान किया आसन प्रदान करने के बाद में फिर पाद्योपाद्यम चरण धोने के लिए पाद्य जो है वो पाद्य प्रदान किए जाएंगे तो तुलसी डालकर के खस डालकर के सुंदर पाद्य जो है वो पाद्य समर्पित तो तुलसी भी पड़ी हुई है और खस भी वहां पर पड़ी हुई है और ऐसे झरना जो है वो झरना ही बह रहे हैं उन झरना के रूप में श्री गोवर्धन श्री श्यामचंद्र को पाद्य प्रदान कर रहे हैं कहते हैं पैरों को धोने वाला जल पैर धोने के लिए जो जल दिया जाता है उसको कहते हैं अब हस्ते हाथ धोने के लिए जो जल दिया जाए उसको कहते हैं अर्घ तो कुश साहित तुलसी मंजरी जो है तुलसी मंजरी साहित। ये और पुष्प साहित जो गोवर्धन की से झरना जो बह रहे हैं वो झरने के रूप में ही अर्घ्य प्रदान कर रहे हैं पादो पाद्यम हस्त अर्घ्यम फिर मुख्य आचमनियम मुख में आचमनी, कुल्ला करने के लिए जो जल दिया जाए उसका नाम है आचमनी आचमन करने के लिए तो आचमन करने के लिए जल प्रदान कर रहे हैं और वो आचमन करने के लिए जल वो विषय यमुना की धारा गोवर्धन से बहने वाले जो शिखर हैं उनमें ही कपूर सुगंध पुष्पों के पराग जो है वो मिले हुए हैं उनके द्वारा आचमनी प्रदान कर रहे हैं आचमनी अब स्नान शाम सुंदर श्री गोविंद कुंड में श्री सूर्भि कुंड में जितने भी कुसुम सरोवर सब सारे सरोवरी सरोवर चारों विराजमान हैं आनंद पूर्वक स्नान करते हैं और वहां पर स्नान करते हैं तो श्री गोवर्धन श्याम सुंदर के लिए स्नानी प्रदान करते हैं स्नान करने के लिए जल्दी आ जाए उसका नाम है स्नानी अब स्नान करने के बाद में फिर वस्त्र प्रदान किया जाए यहां पर सुंदर बड़ी सुंदर वृक्षों की बलकला जो है वो बलकला ही प्रदान करके कभी उन बलकला से शाम सुंदर को सजाते हैं शाम सखागण बलकला जो है वो बलकला धारण करके विराजमान हो केवल संतगणि धारण करके निबेटे बलकला जो है एक कन्हैया भी सब पहने तो बलकला रूप में वस्त्र जो है वह वस्त्र प्रदान करें ऐसे ही उपवस्त्र जो है वो वस्त्र धारण कर रहे हैं अब श्याम सुंदर कभी कुमकुम कभी बार तो मैंने अपनी अंटी में लगा करके लाते हैं रोरी और कभी कभी नहीं लाएं तो कोई बात नहीं है श्री वृंदावन के गेरू जो हैं वो गेरी, शला। गेरु गेरुशला गेरू की जो शला है उस गेरू की शला से ही गेरू लेकर के और कभी गोरोचन जो है वो गोरोचन साथ में लेकर के आए हैं गैया के खुर से निकलने वाला जो गोरोचन है उस गोरोचन को तो उस गोरोचन का तिलक तो लग लगाते हैं कभी कुमकुम जो है वो कुमकुम का तिलक लगाते हैं अब तिलक लगाते समय यदि कभी दर्पण हैं, हैं तो जगदीश जगन्नाथ परंत तो कभी कभी ऐसे ही हैं माने कैसे इतने बड़े आदमी हो करके के इनके पास में दर्पण भी नहीं है तो वो गोवर्धन की जो उपेटी जो शिला है चमकीली जो स्फटिक मणि की शिला है उस मणि की शिला में ही देख के और अभ्यास से तिलक लगाते हैं और तिलक टेघा हो जाता है और वो टेढ़ा तिलक तो भी इनको बड़ा अच्छा लगता है ये किम ही मधारा मंडनम नाकृति नाम इसलिए वो आगे मैंने इसी तरह का एक प्रसंग आएगा युगल की और उसमें कह रहे हैं दर्शनीय तिल बनमाला बोले अरे सके श्याम सुंदर के टेढ़ा तिलक लगाए हैं पंत टेढ़ा तिलक भी बड़ा दर्शनीय है पैंतीसवें अध्याय में पैंतीसवें अध्याय में आएगा वो दर्शनीय तिल को श्री गोविंद कुंड में स्नान किया कुश्ती लड़ने के बाद में और कुश्ती में लड़ने के बाद में जब तिलक धारण किया तो वो तिलक थोड़ा टेढ़ा लगा है परंतु वो टेढ़ा तिलक भी बड़ा दर्शनी दर्शनी तिल को बनवाला और बनवाला जो धारण किए वो बनवाला भी बड़ी दर्शनी होकर के विराजमान गंध मत तुलसी मधमतई और उस समय गंध में मतवाले मधुमत माने भोरा विराजमान है और विष्णा चक्रवर्ती जी ने इसी प्रसंग में एक बड़ी सुंदर बात कही उस प्रसंग में अध्याय की टीका में बड़ी सुंदर बात कही प्रसंग आगे इसलिए कह रहे कि जहां जितनी ज्यादा भक्ति होती है वहां तुलसी में उतनी गंध प्राप्त होती है ऐसा हमने कहीं महापुरुषों से सुना है उन संतों की माने सत्संग में कभी विष्णा चक्रवर्ती जी ने सुना होगा कि जो जो भक्ति बढ़ती है त्यो त्यों तुलसी में गंध आने लगती है वहां पर प्रश्न उठाया कि वृंदावन में इतने पुष्प खिले हुए हैं फिर तुम क्यों तुलसी की गंध क्यों ले रहे हो बोले गंध मत तुलसी मधमत्ते वृंदावन के भोला परम भक्त हैं, इसलिए उनको तुलसी की गंध ज्यादा प्यारी लगती है इसलिए भोरा भोरा कमल के ऊपर नहीं बैठता है श्याम सुंदर की माला की तुलसी के ऊपर ज्यादा बैठता है वो तुलसी मंजिली के ऊपर बैठता है जबकि तुलसी में सामान्यतः गंध नहीं होती है अब जो संसारी जन उनके तुलसी में कोई गंध नहीं आती है सूंगो तो गंध आती है यो तो तुलसी में कहीं थोड़ी बहुत गंध आ जाए तो आ जाए नहीं तो और पंथ तो जो जो भक्ति बढ़ेगी थी तो तुलसी की गंध ज्यादा आएगी और दूसरी गंधे फीकी पड़ जाएगी और इसीलिए श्याम सुंदर को प्रत्येक पदार्थ में भोग में भी तुलसी जब समर्पित की जाए तो उस तुलसी की गंधे श्याम सुंदर को बहुत ज़्यादा प्यारी है तो श्यामचंद्र को बलक्रा प्रदान कर दी कुंकुम प्रदान कर दी पराकण जो है वो पराकण के ही अक्षत प्रदान कर दिए गेरू चंदन जो है वो चंदन प्रदान कर दिया अब चंदन प्रदान करके गैया जब दौड़ती हैं तो गैया के खुर से गोवर्धन की शिला में ठोकर लगती है और उससे चिनगारी पैदा होती है और वो चिनगारी पैदा होकर के गिरती हैं पास में ही सूखी अगुर का कोई झाड़ है और उस अगुर के झाड़ के ऊपर वो चिंगारी कहीं पत्थर वो कहीं उछट करके गिरता है और उसमें थोड़ी सी आंच लग जाती है आग लग जाती है और उससे वो अगुर जो है वो अगुर की धूप चारों प्रकट हो जाती है और चंद्र सूरज ये दीपक हैं तो अगुर हो गया अगुर के बाद में धूप हो गया धूप के बाद में दीप हो गया द्वीप के बाद में अब भोग तो ठाकुर जी को भूख लगे सखा तोड़ तोड़ करके लाए और वृंदावन के श्री गोवर्धन के वृक्ष वे फलों को ला करके श्यामचंद्र को प्रदान कर शायद आज छुट्टी है वहां पर इसलिए तो बढ़ा दिया इसने मैंने बढ़ा तो जो फल हैं वो फल का भोग हो गया तो नैवेद्य हो गया अब नैवेद्य के बाद में फिर आचमन कराया वो झरना जो बह रहे हैं झरना में से ही जो जल बह रहा है वो आचरण अब मधुपर्क प्रदान किया अब मधुपर्क कैसे मधुपर्क में घी शहद और दही ये तीनों चीज मिलती है घी शहद दही तो यहां पर मधुपर्क जो है वो मधुपर्क भी प्रदान कर रहे हैं माने गैयाओं के धन से दूध टपका और दूध टप करके गोवर्धन में ही जो गड्ढाए पर्वत में उन पर्वतों के गड्ढा के पात्र में वो दूध भर गया और वो ही दही बन गया जमा हुआ है और उसके ऊपर ही मलाई आ गई है घी बन गया और उधर से वृक्ष जो है बह रही है तो मधु घृत और दही ये तीनों मिलकर के मधुपर्क जो है वो मधुपर मधु मधु को मधुपर को मधुपर का कहकर के श्याम सुंदर को मधुपर्क ये प्रदान कर रहे है फिर श्याम जहां बैठे वहां पर ऊपर से पुष्पवृष्टि हो रही है ये फूल जो है वो फूल भी बस रहे अब वृक्ष बड़ा गहरा है घना है अब वृंदावन की तुलसी जो है वो तुलसी पर लेकर के कविश्री श्याम सुंदर तुलसी तुलसी की मंजरी आरोपते हुए विराजमान है वही मुखबास और एला लवंग, वो भी वृंदावन में विराजमान है लौंग लौंग और इलायची एला लवंग यह भी विराजमान है तो ये आपने मुखवास जो है वो मुखवास ग्रहण किया और मुखवास ग्रहण करने के बाद में तो आ, हो गई के बाद में अब आरती का समय आया तो वृक्ष जो है वो वृक्षों के बीच से सूर्य चंद्र की रोशनी छन छन करके आ रही है वो ही मानो अधिक आरती है और वो आरती श्री श्यामचंद्र के ऊपर आरती सूर्य चंद जो है वो सूर्य चंद्र की आरती और वृक्षों से देखें तो वो चमकते हैं अंग प्रत्यंग ये चमकते हुए है। और फिर इसके बाद में के जितने भी पक्षी बृंदावन जय हो जय हो करके कोलाहल कर रहे हैं तो श्री गोवर्धन मानो स्तुति कर रहे हैं उसके बाद में और वृक्षों की जो डाली झूल रही है उनके द्वारा ही चमर हो रही है और चमर हो करके फिर जय हो जय हो पक्षियों की ध्वनि से स्तुति हो रही है और फिर लताएं नृत्य नहीं कर रही हैं मानो ये श्यामचंद्र के आगे नृत्य करते हुए विराजमान हैं ऐसे शोरशोपचार के द्वारा श्री गोवर्धन पूरी तरह से पूजा करते हैं अरे सखी हम तो कभी नयन का थोड़ा सा उपचार हो जाए तब भी अपने आप को करके माने हमारे लिए सौभाग्य कहां कि श्याम सुंदर को आराम से विराजमान करके चार से हम पूजा कर सकें जैसे ये गोवर्धन करते हैं तो हमता है मद्रमवला हरिदास वर्य है श्री हरदास वर्य होकर के इसलिए गोवर्धन विराजमान है श्यामचंदर इनके बशीभूत होकर के इनके पास में रहते हैं इनकी पूजा जब तक पूरी नहीं हो जाएगी तब तक श्यामचंदर जाएंगे नहीं इनके प्रेम के बशीभूत हैं ये हरदास बने हैं वन तो अहरिदास आह हम हरदास नहीं है नहीं है ये कह रही हैं अंत आये है मतलब बने हो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद अथवा राम माने परम रमणी कृष्ण चरण माने परम आदरणी जो कृष्ण बलदाव जी को छोड़ दिया राम माने परम के का करके ये हृदय और यह प्रमोदित हो रही है और मानव तनौती श्याम सुंदर को सम्मान प्रदान कर रही है सह गोगण अब शाम सुंदर को सम्मान नहीं दे रही है ये जितना भी पूजन है वो गायों का भी पूजन हो रहा है और सखा गण जो है उनका भी पूजन हो रहा है सहगो सह गो का और गणय गो गुंदर के जो गण है माने जितने भी सखा गण है उनके साथ में भी तय हो माने इन रामकृष्ण दोनों का पानी माने जल सुयस माने कोमल घास कंद माने कंद माने फल और मूल कंदर माने गुफा और मूल इनके द्वारा सेवा करते हुए बेराईमान अरे हां बड़ी सुंदर बात कही क्या बात जय हो अबला का मतलब है कि हम प्रेम में, में अरे तुम बिरह में सब अबला हो रही हो बेरह में हमारे पास में इतनी सामर्थ्य नहीं है हम इसलिए अबला हैं कि हम लोक वेद की मर्यादा के कारण खुल करके पूजा नहीं कर पाती हैं तत्वतः ये परम सबला हैं परंतु में अबला हो रही हैं है में जिनके हाथ पांव नहीं चल रहे हैं इसलिए ये अबला है ये अबला अबला, अबला शब्द का बहुत बहुत मार्मिक है अबला का तात्पर्य ये तत्वता अबला नहीं है ये तो अरे मखेश्वरी कृष्वरी होकर के विराजमान है इनकी स्वरूप में तो इनकी स्थिति कुछ अद्भुत होकर के विराजमान है अबला कहने का तात्पर्य है कि ये तत्वतः मान ब्रह्म एकदम अवल होकर के ये बिराजमान है निर्मल होकर के बिराजमान हंता बोला शुंदा बिहारी लाल की जय जय जय श्रीलाई बहुत देर फन बहुत सुंदर अब तो दोष्लुक रहेगी बस गागो की एक ही श्लोक पे पे कल जाए। बस दिला कर जाए। एक ही श्लोक सनातन में समझिए पूजन बड़ी सुंदर वहां पे वो भाव का पूजन तो सभाजित्व दीपन भाव में पूजन और ये यहाँ पे श्री गौरधन के द्वारा सूर्य उपचार पूजन अरे वो बिल्कुल तो जो जो दर्शन कर रहे हैं <laughs> थी थी थी थी। <laughs> ये ये क्यों चढ़ती है है मतलब तो वो तो सख्य भाव में चढ़ते हैं सख्य भाव में चढ़ते अच्छा एक बात है मैंने भागवत सेवा के लिए भागवत सेवा के लिए चढ़ना उसमें तो दोष नहीं है सेवा के लिए चढ़ने में तो दोष नहीं है परंतु तो वैसे चढ़ना वो दोष है। आपको कहीं सेवा के कार्य अब जितने भी आ, जतिपुरा में खारी पानी है और आनोर में मीठा पानी है और पानी लाना हो तो आनोर से पानी आता है और गोरधन के ऊपर खड़ा चढ़ के आ जाएंगे जरा से इतना सा आए तो मतलब वहां पर पानी आ और यो लाए तो मैंने तीन मिल के पर लग जाएगी ही लग जाएगी। <laughs> वो, वो मिल के लग जाएगी। जाएगी। वो के तो सेवा के लिए अब श्रीनाथ जी यदि तो ऊपर ही विराजमान है तो मुझे ऊपर ही जाना पड़ेगा माधव ने को जाना जाने ही पड़ा होगा <laughs> जब प्रकट किए <के> होंगे <laughs> आप लोग कृपा करके पधारो तो का जो तीन जी हाँ जी क्या क्या माने गोवर्धन का एक स्वरूप जो है वो दास स्वरूप मान सर्वेंट के रूप में स्वरूप है माने दास का जो भक्त का डिबोटी दिवोट, का जो स्वरूप है हाँ डिबोटी का स्वरूप और दूसरा स्वरूप जो है वो उनका मान इष्ट के रूप में डिवोटेड जो स्वरूप सो, है हम हम हम उनको अपना अपने समान डिबोटी मान करके उनके साथ में तो फ्रेंडशिप नहीं रख सकते हैं बिशुल ऑनर ऑफ फॉर हाँ फार बी आर साधक साधक तो हम जब जब मैंने नुकुंजी में पहुंच जाएंगे तब सखीगढ़ कहेंगे वे हरदास सखी है, सकी है। सकी केंटर। और हरदास इसलिए सेवा सेवा सेवा भी भी भी श्री श्री गोवर्धन गोवर्धन गोवर्धन की ये सारी सेवा जो है, उस सेवा को स्वीकार क्योंकि क्योंकि तो जैसे अब में आ, राधा कृष्ण का मिलन हो रहा है तो उस समय तो मैंने गोवर्धन सेवा करते हुए सखी बिल्कुल बिल्कुल इसलिए वहाँ पर सखी का जो सोम सब सखी रूप में सब सखी रूप में प्रत्येक चीज मैंने तो जो है वो सक्षे सक्षे भी भी हाँ। तो उसमें एक स्वरूप कहीं कोई कहेगा मिला हुआ स्वरूप है हरि हर दोनों मिलकर की सेवा कर रहे हैं तो वहां पर वो स्वरूप ही माना जा सकता है मिला हुआ श्री गोवर्धन सेवा करते हुए विराजमान है और इतने ज्यादा मिल गए हैं कि हरि हर के समान एक होकर विराजमान है परंतु श्री कृष्ण कभी सेवा करते हैं गोवर्धन की तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि गोवर्धन जो हैं वो तो हैं अर्चा वो आइडल है डिटी है।, है और श्री कृष्ण जो हैं वो स्वयं स्वयं स्वरूप होकर के विराजमान तो कहीं ना कहीं डिटी और स्वयं स्वरूप में यद्यप अभेद है परंत फिर भी कहीं ना कहीं उसमें उच्चावश्य है उसमें कहीं डिग्रीज़ में अंतर है। स्वयं स्वरूप हाँ। कभी कभी ये स्थिति आ जाए कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि स्वयं स्वरूप भी सामने खड़े हो और डीटी भी सामने हो हाँ। तो गुरुदेव और मूर्ति दोनों विराजमान है तो, तो फिर किसकी पूजा करेंगे जब तो तो जब गुरुदेव सामने तो की पूजा की जाएगी तो गुरुदेव तो की पूजा की जाएगी तो इसी तरह से कभी कभी श्री कृष्ण यदि अपनी ड्यूटी की पूजा कर रहे हैं कृष्ण पूजा कर रहे हैं तो अपने ड्यूटी की पूजा कर रहे हैं तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उसमें ये है कि वो लीला है वो उसको पास्ट टाइम मानना चाहिए और वो हाँ, हाँ हाँ तो उसको उसको हमको पास्ट टाइम मानना चाहिए और वो उनका हमको शिक्षा देने के लिए है लोक शिक्षा लो, लो, लो, लो देने के लिए मान उनका कार्य है और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कभी श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में भूमा पुरुष के पास में गए वो ब्राह्मण का एक बालक था वो उसको भूमा पुरुष ने चौरा लियान इज अचीव मुक्त मुक्त लुक वो, ने, नहीं वो निराकार बन बन इस निराकार निराकार ब्रह्म परमात्मा भगवान वो ब्रह्म है भगवान नहीं है हालो ऑफ श्री कृष्ण अंग क्या कहेंगे अंगकांति हाँ, है तो अंगकांत ब्रह्मोपनिषद जो अंगकांति है वो अंगकांति ब्रह्म और तो कभी तो तो तो कभी श्री कृष्ण अपने स्वरूप होकर के भी अंगकांति को प्रणाम कर रहे हैं तो ये तो हाँ। <laughs> <सिर्ण> <laughs> <he's paying laughs> senses, तो तो वो वो वो अच्छा और वे भी भी दे रहे <laughs> तो उल्टी बात हो रही है मान पर पा। तो उसको लीला माननी पड़ेगी यदि इन्होंने उनको प्रणाम किया तो फिर इनको आशीर्वाद दे रहे हैं उस लीला को केवल कंप्लीजन करना है बाद में भी कह देते हैं कि नहीं मैं तुम्हारा सेवक हूं और मैं तुम्हारा तुम्हारी सेवा करना चाह रहा था इसलिए हाँ, हाँ, <laughs> <-lactic, this> <laughs> तो ये मैंने उन्होंने जो वास्तविक सिद्धांत है वो सिद्धांत बाद में प्रकट कर दिया मैंने हम हाँ हाँ मैंने वो वो जो आपको प्रणाम कर रहे हैं वो प्रणाम आपने प्रणाम किया हमने आशीर्वाद दिया तो ठीक है तुमने किया और गोवर्धन आशीर्वाद दे, दे, दे कन्हैया को तो वो मैने उसको वो, वो, वो, वो, वो, वो लीला लीला की लीला का एक तरह से जब ऐसी लीला की जा रही है तो उसका प्रभाव भी ऐसा ही प्रभाव है तो लीला का को एक तरह से कंप्लीट किया जा रहा है वो वो उसका कंप्लीट परंतु जो जो है है कृष्ण कृष्ण और ने अपनी की की पूजा स्थापित थी इसलिए की थी कि नंद बाबा के सामने वे कह नहीं सकते मेरी पूजा करो आई एम द सुप्रीम आई एम द सुप्रीम रियलिटी यू कैन से आई एम द सुप्रीम गॉडहेड ये कह नहीं सकते थे तो इनडायरेक्टली तो उन्होंने अपना नाम न लेकर के अपने अर्चा गोर्धन लाल तो डिटी डिटी जो है वो डिटी का नाम रख दिया तत्वता कहना जी चाह रहे हैं सबको जो शिक्षा जो देने वो ये देने की मने वंशु सर्व श्री कृष्ण एंड श्री कृष्ण इज द सुप्रीम गॉडहेड Yeah, in the large form, yeah, that's Krishna. Everyone recognized that that was Krishna, yeah. also. No, the the suspect, oh, suspect, oh, this looks like Krishna. Ah, ha, looks like, uh, or or confirm? Ah, uh, abo uh, abo, wo, uska completion, ah ah ah ah, nek complete, wo, us past time ko wo fulfill karenge, complete karenge, uh, complete wo uska uh, completion hai. जो हाँ वो बड़ा, बड़ा दिखा रहे हैं अब पूजा कर तो बड़ा सब दिखना चाहिए तो मैंने इसलिए वो आ, वो दिखा दिखा रहे। वो दिखा जो है वो जो जो पर हुआ कुछ, तो, कुछ रजवस लोग पहचान थोड़ा, थोड़ा आ, नहीं। थो पहचान थोड़ा-थोड़ा आप कन्हैया जैसा है सिमिलर कृष्ण स्तंभ रूपम गोप विशम ग कृष्ण yeah. अपने शनि का रूप ही गोपो को विश्रम विश्वास दिलाने के लिए दिखा रहे हैं। वो वो वो पहचान कि मन कहीं अब, आ, ये कृष्ण सरी का रूप है। तो वहाँ पर दिखा रहे हैं वो पूज पूजक भाव पूज पूजक भाव जो उसको मेंटेन तो श्री गोवर्धन का जो स्वरूप है हम लोगों के लिए गोवर्धन श्री कृष्ण हम लोगों के लिए श्री गोवर्धन कृष्णी माना हम लोगों को हरदास बे ये उनकी महिमा है कि वे कृष्ण स्वरूप होते हुए भी अपनी सेवा कर रहे हैं आ, हमको तो कृष्ण कृष्ण में गोधन में अंतर नहीं नहीं मानते कभी कभी भी भी साथ में आ, आ, अपना भी साथ में, आ, आ, आ, अपना कंपटीशन कंपटीशन चाहिए चाहिए गोवर्धन के होना हम हम तो उनको इस तरह से ठाकुर ठाकुर हाँ। ने ने माने इस इस तरह तरह की की की की है है ही गोवर्धन जाएंगे जाना पड़ेगा परिक्रमा आज है फिर आने बात बाद आप चले मैं कोशिश करता हूँ नहीं बहुत अच्छा तो हुई आपने पूरा मैं शुरू से मैंने का का आज कह दिया कल था कल कल आएंगे मन लगता है इधर तो के अभी अच्छा बहुत अच्छी कर रहा हूँ प्रभुजी तो रोकेंगे अभी चले चले जाएंगे जाएंगे या गोइंग अच्छा हैं अभीलाटर है <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ताकि <laughs> तो कैसे होगा <laughs> <laughs> कृपा करेंगे बस ये ये कहीं उत्कंठा यदि हृदय में है कैसे प्रकट होगा फिर तो तो वो वो होगा कृपा भी सही कुकर कुकुर देखकर पावरी हुई है या, या, या। आए बाबा एक मिनट में आया जल्द जल्दी काम अच्छा सी ठीक है